नमस्कार देवी और सज्जनों एक दिन के अवकाश के बाद एक बार फिर हम राजीव भाई को सुनने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं कल कुछ सुना सुना सा लगा कुछ खोया खोया सा लगा आपको भी लगा तो यह है राजीव भाई के शब्दों का उनके विचारों के सार्थकता और नशा नशा शराब का नहीं नशा आप स्वस्थता की नशा अहम का नहीं नशा सद्भावना का तो ऐसे वाघ के दूत और भारत के सपूत श्री राजीव दीक्षित जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और पुरजोर तालियों के साथ उनका आप स्वागत करें पिछले सात आठ दिनों में हमने जो कुछ भी सुना राजीव दीक्षित भाई से और जो कुछ भी हमने ग्रहण किया उसके कृतज्ञता में हमारे पास व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है और न ही ऐसा कोई उपहार है जो हमें भेंट स्वरूप देकर उस बहुमूल्यता को हम आंक सके इसीलिए हम अपनी कृतज्ञता हम अपना धन्यवाद उनको चंदन के फूलों के माला के सुगंध के साथ और शॉल के ऊर्जा के साथ व्यक्त करना चाहेंगे मेरी गुजारिश है श्री दास जी से कि वो राजीव भाई को माला अर्पण करके स्वागत करें रमेश भाई लोढ़ा शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित करेंगे पिछले सात आठ दिनों से राजीव भाई ने प्रकृति की बात की पंच तत्व की बात की तो चार तत्व राजीव भाई हमको देते रहे हैं और जो पांचवां तत्व पृथ्वी है वो सीयू साहब भवन के पदाधिकारियों ने हमें वो पृथ्वी के रूप में इस परिसर के रूप में हमें दिया है मेरी गुजारिश है कि श्री रसिक भाई मंच पर आएं सीयू साहब भवन के प्रेसिडेंट श्री शोभा जी उन्हें माला पहनाकर स्वागत करेंगे राजीव भाई उन्हें शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित करेंगे और अभी बहुत सारी चीजें राजीव भाई हमको बताएंगे उसके पश्चात बहुत लंबा दौर चलेगा प्रश्नोत्तरी का तो इसलिए हमने आप लोगों से गुजारिश की है कि एक पर्ची में आप अपने सवाल लिख के राजीव भाई तक पहुंचा दें और मैंने पर्ची नहीं लिखी है लेकिन सवाल मैं छोड़ के जाना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि हंसना एक औषधि है तो हंसना अगर एक औषधि है तो निश्चित रूप से वाघ भट्ट ने कहीं न कहीं किसी न किसी सूत्र में हंसने के बारे में कहा होगा तो मैं चाहता हूं कि राजीव भाई इस पर आ, हमें बताएं कि हंसना चाहिए तो कैसे हंसना चाहिए खाने से पहले या खाने के बाद जो कुछ भी है वो कृपया इसका बताएं यह सवाल है तो इस हंसते खिलखिलाते माहौल में मैं यह मंच समर्पित करता हूं उसी राजीव दीक्षित को आपसे प्रदीप भाई ने बोल दिया है कि जो भी प्रश्न है वो अगले एक घंटे में लिखकर मेरे पास पहुंचा दें मैं कोशिश करूंगा सभी का जवाब दूं कुछ प्रश्न आए हैं कुछ और आप भेज सकते हैं और आपको आज के बाद और प्रश्न पूछने हो तो कभी भी पत्र लिखकर ईमेल के द्वारा आप प्रश्न कर सकते हैं मेरा नाम और पता हर किताब में बाहर है पुस्तक में से पता आप नोट कर सकते हैं ई है फोन है उस पर आप कभी भी प्रश्न कर सकते हैं और चूंकि एक प्रश्न आ गया है वहां मैं पहले बता दूं क्योंकि वो थोड़ा विषय से हटकर है किसी ने पूछा है कि क्या आप इलाज भी करते हैं हां करता हूं लेकिन बिना फीस के इलाज भी करता हूं आप कभी इलाज की दृष्टि से भी पूछना चाहे प्रश्न तो कर सकते हैं ज्यादा कोशिश मैं आयुर्वेद से करता हूं इलाज करने की और अगर मैं महसूस कर लेता हूं कि कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज्यादा हैं तो थोड़ा होम्योपैथी की मदद लेता हूं एलोपैथी को कभी भी टच नहीं करता अभी प्रदीप भाई ने जो प्रश्न किया वहां से मैं शुरू करूं बागवती जी कहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ वेग हैं वेग गति मूवमेंट स्पीड कुछ वेग हैं और उन वेगों के नाम हैं कुछ उनके बारे में उनका यह कहना है एक सूत्र है और उस पर पूरा अध्याय है एक ही सूत्र पर पूरा अध्याय है वो ये कहते हैं कि जब ये वेग आए शरीर में तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए कभी भी रोकना नहीं चाहिए ऐसे कुछ वेग हमारे शरीर में हैं उनमें से एक है हसी अगर आपको सहज रूप से हसी आ रही है तो बिल्कुल मत रोकिए खूब जोर से खिलखिलाकर हंसी अगर हंसी आ रही है अब आप पूछेंगे ये हंसी आती कैसे ये जो हसी है इसके बारे में भागवत जी ने बहुत विस्तार से व्याख्या की है कि ये शरीर के अंदर कुछ रसों का प्रभाव है आज की भाषा में हम अगर कहें तो कुछ एंजाइम्स हैं और कुछ हार्मोन्स हैं जिनके चलते यह हंसी आती है और ये एंजाइम्स और हार्मोन्स शरीर की अलग अलग ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं जैसे हमारे शरीर में ये मस्तिष्क में एक पीनियल ग्लैंड है उसमें से जो रस उत्पन्न होता है मैं रसी शब्द इस्तेमाल करूंगा हार्मोन्स और एंजाइम्स में कंफ्यूजन हो जाता है तो पीनियल ग्लैंड में जो रस उत्पन्न होता है यह बहुत मदद करता है हंसने में आप बोलेंगे जी हंसते समय ही पैदा होता है हां लेकिन इसके बारे में भागवती जी ये कहते हैं कि पहले ये रस पैदा होगा बाद में हंसी आएगी ये रस कहां से पैदा होता है तो कहते हैं भावना से आपकी भावना है तो ये रस उत्पन्न होगा और ये सेकेंड्स में होता है सेकेंड्स के फ्रैक्शन में होता है कोई भावना आपकी ऐसी बनी रस उत्पन्न हुआ तुरंत आपने हंस दिया तो वो कहते हंसी आए तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए लेकिन आगे का सूत्र है जो बहुत महत्व का है जबरदस्ती कभी भी नहीं हंसना चाहिए जबरदस्ती कभी भी नहीं हंसना चाहिए क्योंकि उस समय जो आप हंसेंगे वो मैकेनिकल हंसी होगी मैकेनिकल आप समझते हैं यांत्रिकी जिसमें रस नहीं होगा भाव नहीं होगा आप सिर्फ हंसेंगे तो कहते हैं बिना भाव और बिना रस की जो हसी है वो शरीर को कोई लाभ नहीं देगी अब मैं आता हूं थोड़ा आपको समझ में आए इस दृष्टि से आजकल भारत में बहुत जगह लाफिंग क्लब्स चलते हैं। आप भी हो सकता है जाते हो तो लाफिंग क्लब्स में जो हसी है वो पूरी तरह से यांत्रिक है मैकेनिकल है वो कहते हैं मुंह फाड़ के हंसो हा हा हा हा, हा। इसमें ना रस है ना भाव है वो कहते हैं हंसते समय रस भी होना चाहिए भाव भी होना चाहिए हां ये जरूर है कि उस लाफिंग क्लब में आपको कोई जोक सुनाकर हंसाई हंसी आती है या उन्होंने कोई एक्टिंग की और उस पर आपको हंसी आती है वो ठीक है आपको लाफिंग क्लब में किसी ने जोक सुनाया मजाक किया आपको हंसी आई तो उसमें रस भी होगा भाव भी होगा लेकिन ये मुंह फोड़ मुंह खोल के हा हा हा हा करेंगे ना रस होगा ना भाव होगा तो इससे बचें क्योंकि इससे तकलीफ आएगी फिर बिना रस और बिना भाव की जब हंसी आप हंसेंगे तो पेट में दर्द होगा और पेट में दर्द होगा तो वो कोई तकलीफ की स्थिति भी बना सकता है जैसे कई बार आपने सुना है हमारी नस पे नस चढ़ गई बिना भाव और बिना रस की हंसी में पेट की नस में नस चढ़ सकती है और वो चढ़ गई तो डॉक्टर उतार नहीं पाता उसको फिर कहेगा जी ऑपरेशन करा लो कॉम्प्लिकेट हो गई है तो बिना रस और बिना भाव की हंसी कभी भी ना हसे लेकिन रस और भाव के साथ हंसी आ रही है तो बिल्कुल ना रोकें जरूर हसे बात आपको स्पष्ट हुई आपको स्वाभाविक रूप से कोई दृश्य देखकर कोई बात सुनकर किसी की क्रिया देखकर हंसी आ रही है तो रोकना मत खूब हंसना उसको और बिना भाव बिना रस बिना क्रिया के कोई हंसी करने की कोशिश कभी आप करना मत वो कहते हैं कि सम में रहिए मध्य मार्गी बनिए हमेशा हर जगह वो कह रहे हैं मध्य मार्गी रहिए ना इस एक्सट्रीम पर जाइए ना उस एक्सट्रीम पे जाइए क्यों तो वो कहते हैं कि भारत एक ऐसी भूमि है जो मध्य मार्गियों की ही है भारत एक ऐसी भूमि है जो मध्य मार्गियों की ही है आप ना इस एक्सट्रीम पे जा सकते हैं ना उधर अगर इसको आज की भाषा में कहूं ना ज्यादा लेफ्ट जाइए ना ज्यादा राइट रहिए, सेंटर में रहिए बीच में रहिए और कृष्ण भगवान गीता में बार बार यही कह रहे हैं ना ज्यादा भोगी बनो ना ज्यादा त्यागी बनो मध्य रहो तो भारत में कृष्ण ने कहा और बाघ ने कहा या कभी श्री राम कहते हैं लक्ष्मण को ये सब भारत के तासीर और मौसम के हिसाब से कहा है आप जो हैं अगर यूरोप में हैं और अमेरिका में हैं तो आइधर लेफ्ट और आइदर राइट जाने के लिए छूट है भारत में नहीं तो इसलिए हसी के मामले में भोजन के मामले में क्रियाओं के मामले में किसी भी मामले में ना तो लेफ्ट जाइए बहुत ना तो राइट right जाइए बीच में रहिए तो हंसी के बारे में भी उनका यही है कि यांत्रिक हसी माने एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट कभी भी मत करिए और हसी को रोकिए भी मत वो एक्सट्रीम राइट बीच में रहिए आई तो हंस लिए ये तो हमेशा नियम के रूप में है और यही नियम आगे भी है वो कहते हैं हसी को रोकिए मत ये एक वेग है कभी भी मत रोकी इसी तरह से दूसरा एक वेग है छींक कभी मत रोकिए इसको लेकिन जबरदस्ती छींकने की भी कोशिश मत करिए छींक आए तो रोकिए मत जबरदस्ती छींकने की कोशिश मत करिए जबरदस्ती कोशिश अगर करेंगे तो उन्होंने एक सूची दिया है बागवट्ट जी ने कि तेरह चौदह रोग आएंगे आपको अगर जबरदस्ती छींक लेंगे तो इसलिए छींक आ रही है सहज रूप से छीकी रोकिए मत उसको ये एक वेग है इसको रोकेंगे तो 23-24 रोग होंगे जबरदस्ती छीकने की कोशिश करेंगे तो 13-14 के आसपास रोग होंगे उन रोगों की पूरी सूची है आप पढ़ सकते हैं पुस्तक इसी तरह से एक वेग है प्यास प्यास एक बहुत बड़ा वेग है भागवत जी कहते हैं कि जब प्यास लग रही है पानी जरूर पीजिए रोकिए मत प्यास को लेकिन पीने का तरीका है वो ध्यान रखिए सिप सिप करके पीना है। बहुत तेज प्यास लगे तो भी सिप सिप करके ही पीजिए जल्दी जल्दी पानी कभी भी पीने की कोशिश मत करिए और वो कहते हैं कि ये जो जल्दी पानी पीने का तरीका है ना इसमें से दो बीमारियां बहुत होंगी एक जिसको आधुनिक भाषा में कहते हैं हरनिया भागवत जी ने उसको कहा है आंत का उतरना आज की भाषा में कहते हैं हर्निया और दूसरा एक बीमारी है एपेंडिसाइटिस पानी को जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी पीने में ये दो बीमारियां सबसे ज्यादा हैं हर्निया एपेंडिसाइटिस और अगर उम्र बढ़ गई है आपको उम्र बढ़ गई माने साठ वर्ष के ऊपर और आप पानी इसी तरह से जल्दी जल्दी पी रहे हैं तो हाइड्रोसिल की बीमारी भी होगी प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए पानी हमेशा पीने का नियम ध्यान रखिए सिप सिप लेकिन जब भी प्यास आए तो पानी पीजिए प्यास को रोकिए मत एक ही जगह उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पीजिए वो सवेरे का है ऊषा पान के पानी की जो बात उन्होंने कही है कि सवेरे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय ब्रह्म मुहूर्त हमेशा सूर्योदय से डेढ़ घंटे पहले का माना जाता है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय जरूर पानी पीजिए बिना प्यास के वही एक समय उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पी सकते हैं बाकी कभी भी पूरे दिन में उन्होंने कहा है कि प्यास लगे तो जरूर पानी पीजिए बस नियम वही है कि खाने के तुरंत बाद मत पीजिए अगर खाने के तुरंत बाद प्यास लगी है तो छाछ पीकर मट्ठा पीकर दूध पीकर या जूस पीकर प्यास बुझाइए और डेढ़ घंटे के बाद आप पानी पीकर प्यास बुझाइए तो प्यास एक वेग है इसको रोकिए मत नहीं तो क्या होगा प्यास रोकने से लगभग उन्होंने सूची बनाई है अट्ठावन रोग हैं अगर प्यास रोकी आपने जब प्यास लगी है और आप नहीं पी रहे हैं पानी तो अट्ठावन रोग आएंगे इसलिए वो कहते हैं कि ये आप कभी मत करिए अच्छा दूसरी तरफ एक बात और कहते हैं कि ऊषा के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय में जबरदस्ती पानी पिएंगे तो भी तकलीफ आने वाली है हर जगह वो कहते हैं मध्यमार्गी रहिए, है। ना इधर जाइए ना ज्यादा उधर जाए तो ये प्यास का एक वेग है ऐसे हां हां हां आगे वो कह रहे हैं कि पानी जब भी पीना हो आपको तो हमेशा बैठ के ही पीजिए खड़े खड़े पानी पीने को पूरी तरह से निषेध किया उन्होंने हमेशा बैठ के पानी पीजिए और बैठने के दो तरीके सबसे अच्छे हैं उकड़ू बैठना गाय का दूध निकालने वाले आसन में बैठना नहीं तो ऐसे बैठना जैसे मैं बैठाऊं कुसी पर बैठ के भी पानी पीने को मना किया वो अर्ध बैठने की स्थिति होती है आप पूरे नहीं बैठते हैं हां लेकिन कुर्सी पर बैठ के पानी पीना तो मैंने आपको बता दिया ऐसे आलती पालती मार के कुर्सी पर बैठ जाइए फिर पीजिए आगे का एक वो वेग को रोकने के लिए वो कहते हैं बहुत ही खतरनाक वेग है जिसको आपने रोका तो बहुत तकलीफ आएगी अब उसमें आप बहुत सारे तर्क और आ, सवाल कर सकते हैं भूख भूख ये भूख एक ऐसा वेग है जिसको अगर आपने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो इसमें सबसे ज्यादा रोग उन्होंने गिनाए हैं एक रोग हैं अगर भूख को जबरदस्ती रोकने की कोशिश आपने की और वो कहते हैं पहला रोग शुरू होगा एसिडिटी से और आखिरी जाएगा अंतड़ियों का कैंसर इंटेस्टाइनल कैंसर इसलिए कहते हैं भूख को जबरदस्ती मत रोकिए अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा जी हम तो उपवास करते हैं तो तो उन्होंने कहा है एक सूत्र में कि उपवास शरीर के शुद्धि की क्रिया है और वो आगे कहते हैं कि शरीर शुद्धि होती है तो मन और चित्त दोनों की भी शुद्धि होती है उसके साथ तो उपवास एक क्रिया है जो शरीर शुद्धि मन और चित्त तीनों की शुद्धि के लिए है लेकिन उसके लिए नियम है वो ये कहते हैं कि जब आपके शरीर में आपको ऐसा लगने लगे अतिरिक्त कुछ हो रहा है अतिरिक्त अतिरिक्त से मतलब मैं समझाता हूं आप खाना खा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी जरूरत है उतना खा रहे हैं और कभी ऐसा लगने लगे कि जरूरत से ज्यादा खा लिया है हमको तुरंत महसूस हो जाएगा यह शरीर तुरंत बता देगा कि आज तो कुछ ज्यादा ही खा लिया तो कहते हैं कि जब स्थिति ऐसी हो वो किसी भी कारण से हो आपको किसी चीज का स्वाद बहुत पसंद आ गया या किसी ने बहुत आग्रहपूर्वक आपको खिला दिया या आप कुछ इस स्थिति में थे मूड आपका ऐसा था ध्यान ही नहीं रहा बातें करते करते या खाना खा रहे हैं ज्यादा चला गया ऐसी किसी भी स्थिति में जब अतिरिक्त है तब आप उपवास के बारे में जरूर तय करिए माने आप उपवास करिए अब उन्होंने उपवास के नियम बताए बहुत लंबा अध्याय है वो उसमें से दो तीन महत्व के नियम बता देता हूं पहला नियम यह है कि कभी भी उपवास अगर करना है तो सप्ताह में माने सात दिन होते हैं उसमें एक दिन का तो ठीक है एक दिन का एक दिन का उपवास बहुत अच्छा है सात दिन अगर आपने लगातार सुबह दोपहर शाम तीन बार भोजन किया है तो कहते हैं एक दिन का उपवास बहुत अच्छा है जरूर कर सकते हैं लेकिन उस उपवास वाले दिन उस उपवास वाले दिन नियमित रूप से समय समय पर बीच बीच में पानी पीते रहिए बिना पानी का उपवास अच्छा नहीं है पानी पीते रहे, बीच बीच में क्यों पीते रहे वो कहते हैं कि आप भले उपवास करो लेकिन शरीर के पेट में जो अम्ल बनने की क्रिया है वो तो रुकने वाली नहीं है वो तो तभी रुकती है जब आप मर जाते हैं ये तो सतत अम्ल को रिलीज करता ही रहता है और पेट में जो अम्ल है वो ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है खराब अमलों में उसकी गिनती मानी जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही पेट में ज्यादा है तो ये तो रिलीज होता ही रहेगा अब ये रिलीज होता है खाने को पचाने में मदद करने के लिए खाना आप खाएंगे नहीं लेकिन इसका रिलीज होना रुकेगा नहीं क्योंकि शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है वो प्रकृति और भगवान के कंट्रोल में है तो वो कहते हैं कि थोड़ा पानी पीते रहे तो ये जो एच सी एल है ये डायल्यूट पेशाब के रास्ते निकलता रहे तो हानि नहीं पहुंचाएगा और अगर आपने पानी नहीं पिया उपवास में तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी अंतड़ियों को जला डालेगा आंतों को जला डाले तब आप कोई गंभीर बीमारी के शिकार होंगे और तब आप शायद परेशान हो जाएं और आपकी बीमारी ठीक भी ना होने पाए क्योंकि बागवती जी कहते हैं कि शरीर के किसी भी अंग का कोई परमानेंट डैमेज हो गया तो उसका रिपेयरिंग नहीं होता एक बार डैमेज हुआ परमानेंट तो रिपेयरिंग नहीं होता तो फिर आपको क्या होगा अल्सर होगा पेप्टिक अल्सर होगा घाव बन जाएगा हाथों में और फिर वो इतनी खराब स्थिति में लेके जाएगा कि डॉक्टर कहेगा हाथें काट के निकालो तो ये मत करिए वो ये कहते हैं उपवास करना हो तो सात दिन तीन समय का भोजन किया है सात दिन माने छह दिन तो सातवें दिन आप एक दिन उपवास करिए लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पी पी के उपवास करिए मतलब यह है दूसरे शब्दों में मैं कहूं निर्जला उपवास मत करिए अब हमारे यहां कई जगह मैंने देखा दुर्गा माता का समय आएगा तो हम सब बहुत बार सात दिन निर्जला उपवास करते हैं सात दिन लगातार वो तकलीफ देगा आपको आप करते हैं भक्ति भाव से बहुत अच्छा है लेकिन वो तकलीफ दे दे आपको शारीरिक रूप से वो ठीक नहीं है भागवत जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र लिखा है उन्होंने यह लिखा है कि जो शाकाहारी खाना खाने वाले लोग हैं शाकाहारी आप सब ज्यादातर उसी श्रेणी के हैं इनके लिए उपवास अच्छा नहीं है ज्यादा लंबा लेकिन जो मांसाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए मांसाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए जो शाकाहारी खाना खाते हैं उनको ज्यादा लंबे उपवास अच्छे नहीं है अब ये उन्होंने लिख दिया मैंने इसको फिर ऑब्जर्व करना शुरू किया प्रकृति में दो तरह के जानवर हैं आप जानते हैं कुछ हैं जो मांस ही खाएंगे हिंसा करके ही अपना पेट भरेंगे और कुछ हैं जो शाकाहारी हैं गाय जैसे हैं बकरी जैसे हैं भैंस है बैल है चिड़िया है ये सब शाकाहारी जीवों में गिनती होती है लेकिन शेर है चीता है लगड़ है लोमड़ी है कुत्ता है ये ऐसे जीव हैं जो मांस भी खाते हैं और कुछ तो मांस ही खाते हैं जैसे सांप है बड़े से बड़ा सांप अजगर ले लो और छोटे से छोटा रसल्स वाइपर या करेत ले लो ये मां से ही खाते हैं मेढक को खाएंगे छिपकली को खाएंगे केचुओं को खाएंगे कुछ ना कुछ ऐसे जीवों को खाएंगे लेकिन ये बड़े पक्के हैं नियम के बाघ भट्ट का सारा कुछ इन्होंने ही सीखा है हां अजगर को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया वो एक बार खा लिया वो कुछ भी खा लेगा एक बड़ी से बड़ी बकरी को खा जाता है हाँ, इतना खा लेता अजगर बकरे को खा लेगा लेकिन खा लिया तो पंद्रह दिन उपवास ही करेगा पंद्रह दिन उपवास करेगा सोलवें दिन ही दोबारा खाएगा फिर तो भागवती जी कहते हैं कि नियम यह है कि अगर आप मांस खा रहे हैं किसी भी तरह का तो आप लंबे उपवास जरूर करें अब फिर कारण वही है वो ये कहते हैं कि यह जो मांसाहारी लोग हैं इनका भोजन जो है यह शरीर के अंदर के जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करने वाली ग्रंथियां हैं इनको मंद करता है मांस का जो पाचन है उसमें से जो कुछ भी आपके शरीर को मिलने वाला है वो आपके शरीर में एसिड रिलीज करने वाली जो ग्रंथियां हैं उनकी क्रिया को मंद करेगा तो कम निकलेगा तो वो लंबे उपवास कर सकते हैं शाकाहारी लोगों के लिए उन्होंने कहा है लंबे उपवास ना करें और कोई कारण से आप कर रहे हैं तो ये उनकी बात ध्यान में रखें बीच बीच में पानी पीते रहें अब आप बोलेंगे जी पानी कैसा पिए तो उस पानी के लिए 20-25 सूत्र लिखें जैसे लौंग का पानी पिए लंबे उपवास अगर आप कर रहे हैं तो लौंग का पानी पिए मूंग का पानी पिए मूंग की दाल आप समझते हैं उसका पानी बनाना आप सब जानते हैं मूंग की दाल का पानी पिएं पानी में घी डाल के पिए यह बागवट जी ने ही लिखा और किसी ने नहीं लिखा दूध में घी डाल के पिए यह तो चरक ने भी कहा है शुश्रुत ने भी कहा है पाराशर ने कहा है निघंटू ने कहा है बीसियों लोगों ने पानी में घी डाल के पिए यह बागवट जी का ही है वह कहते हैं लंबे उपवास कर रहे हैं तो पानी में घी डाल के घी माने गाय का घी भैंस के घी का कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं किया एक ही जगह किया है जो पहलवान हैं कुश्ती लड़ रहे हैं वो भैंस का घी खाए बाकी लोगों के लिए भैंस का घी नहीं है गाय का घी तो पानी में घी डाल के पिए पक्का पानी पिए पक्का पानी आप सब समझते हैं उबाल के पानी बनाया हुआ पक्का पानी बनाते समय आप जानते हो थोड़ा चूना भी डाला जाता है तो चूने का पानी पिए ऐसे कर करके 23-24 सूत्र उन्होंने लिखे हैं वो लंबे उपवास करने वालों के लिए हैं माने आप में से जैन धर्म का पालन करने वाले लोग लंबे लंबे उपवास करते हैं तो उनके लिए है लेकिन एक जगह बागवट जी कह रहे हैं कि उपवास करने का सबसे अच्छा तरीका एक है अगर करना ही है तो आप लोग करते हैं बियासना करते हैं एक दिन खाना एक दिन उपवास वो कह इसको क्या कहते हैं एक दिन खाना एक दिन उपवास वर्षी यस माफ करिएगा गलत शब्द बोल दिया एक दिन खाना एक दिन उपवास एक दिन खाना एक दिन उपवास एक दिन खाना एक दिन उपवास इसको बागवट जी सबसे अच्छा मानते हैं लगातार छह दिन खाना और एक दिन उपवास वो कहते हैं ठीक है मजबूरी का काम है आप कर लीजिए लेकिन अगर आपको दिल से उपवास में उतरना ही है तो ये बेहतर है एक दिन खाना एक दिन होगा तो वो कहते हैं कि थोड़े दिन में शरीर इसका आदि हो जाता है और फिर आपके शरीर में एसिड निकलने की क्रिया उसी के हिसाब से होती है थोड़े दिन में पहले कुछ दिन तकलीफ आएगी लेकिन थोड़े दिन में आदि हो जाएगा और शायद इसलिए जैन दर्शन में या जैन समाज में वर्षी तप करने वालों का बहुत महत्व तो है बड़ा सम्मान किया जाता है बहुत गाजे के साथ उनको मंच पर बिठा के मालाएं डाल के वो शायद इसलिए है कि वो बहुत वैज्ञानिक काम कुछ कर रहे हैं तो वो भूख के बारे में कह रहे हैं कि भूख का वेग ज्यादा रोकना नहीं अगर आप मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं तब तो कभी मत रोकना बागवती जी कहते हैं कि जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं या किसान हैं उनके लिए उपवास नहीं है उनके लिए उपवास नहीं है जो सड़क पर गाड़ी खींच रहे हैं ठेला खींच रहे हैं उनके लिए उपवास नहीं है उपवास उनके लिए है जिनको शरीर श्रम ज्यादा नहीं करना उनके लिए मैंने आपके लिए मेरे लिए ज्यादा उपवास की बात है मेहनत करने वालों को ज्यादा उपवास नहीं उनको तो जब भूख लगे तभी खाना खाने के लिए बोला है लेकिन वो कहते हैं कि खाने का समय तय कर लें तो भूख भी उसी के हिसाब से लगते है। सुबह का समय वो बोलते हैं सबसे अच्छा दोपहर का उससे थोड़ा कम अच्छा और शाम का सबसे कम अच्छा माने सुबह का नाश्ता या भोजन जैसा हो दोपहर का लंच जो है नाश्ते जैसा हो और रात का खाना तो बिल्कुल या कम से कम शाम का खाना कम से कम हो वो मैं पहले दिन आपको दूसरे दिन बता चुका, और एक वेग के बारे में उन्होंने कहा जिसको रोकने की कोशिश कभी ना करें जमाई आना जमाई समझते मुंह खोल आप जमाई ले वो कहते हैं कि ये जो जमाई आने का समय है इसको कभी भी रोके नहीं है कभी भी आएगी ये कब आती है जब भी आपके बल... अब मैं आपका आधुनिक विज्ञान इसमें जोड़ रहा हूं बागवट जी ने जो कहा वो आपको देर में समझ में आएगा आधुनिक विज्ञान जल्दी समझ में आ जाएगा ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जब भी कम हो जाएगी जमाई जरूर आएगी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने के लिए मुंह खोल आप जो है जमाई लेंगे तो यह एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाने के लिए है तो वो कहते हैं कि जमाई को कभी ना रोकें। ये जो हम कर लेते हैं ना शर्म आने के लिए जबरदस्ती मुंह बंद करके जमाई लेने की कोशिश करते हैं बहुत खतरनाक कभी मत करिए मुंह खोलिए पूरा क्योंकि आपके शरीर का आपको आदेश आ रहा है मुंह खोलिए भरपूर हवा अंदर भरिए तो ही अच्छा है और बच्चों को भी वैसे ही सिखाइए इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है क्योंकि ये प्रकृति की क्रिया है शरीर को दुरुस्त रखने के लिए है जमाई जरूर लीजिए और कई बार हम हाथ रख लेते हैं मुंह पे, यह बहुत ही खराब है क्योंकि वायु को जाने से आप रोक रहे हैं वो जमाई आ रही है ज्यादा ऑक्सीजन के लिए शरीर में शुद्ध वायु ज्यादा जाए इसके लिए जमाई आ रही है और आपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर जमाई ले रहे हैं ये बहुत खराब है कभी मत करिए मुंह खोलकर जमाई लीजिए हां फिर एक बात वो ये कह रहे हैं यहां पर जैन दर्शन की बात बहुत गहराई से समझ एक जगह कहते हैं कि आपसे ज्यादा ज्ञानी और आपसे ज्यादा तपस्वी लोगों के नजदीक बैठे हैं तो दूर जाकर जमाई लीजिए माने इसको मैं ऐसे समझाऊं किसी महाराज साहब के पास बैठे हैं जो दोनों ही स्थिति में आपसे ज्यादा तपस्वी भी हैं और ज्ञानी भी हैं तो उनके पास बैठ के जमाई कभी मत लीजिए आप उठ जाइए कहीं दूर कोने में चले जाइए हैं? हा लेकिन वेग बंद हो तो उसके लिए फिर दूसरा है वो मजबूरी का है कि जेब से रूमाल निकालिए कोशिश करिए क्योंकि आपकी जमाई उनको तकलीफ करने वाली है आप जब ये तो आप जानते हैं प्रकृति का नियम है कि जितनी ऑक्सीजन लेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी नहीं तो स्पेस बनेगा नहीं ऑक्सीजन के लिए तो आपकी जो कचरा वायु है वो महाराज जी को क्यों दे रहे हैं क्योंकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड महाराज जी की तुलना में बहुत कचरा है क्योंकि सब तरह के कुकर्म आप करते हैं तपस्या आपके जीवन में है नहीं ज्यादा संयम आपके जीवन में है नहीं ज्यादा और लोभ लालच मध मोह काम क्रोध सब कुछ आप में भरा हुआ है और उनका जीवन बिल्कुल इन सब कषायों से परे है तो उनके सामने जो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे वो उनको तकलीफ कर दे इसलिए वो कहते हैं कि अपने से ज्ञानी और तपस्वी लोगों के पास जब भी आप बैठे हों तो जमाई ना लें दूर जाके लें और कुछ मजबूरी हो जाए तो ये मैं जोड़ रहा हूं बागभट जी ने नहीं कहा कि आप मुंह पर रूमाल तो कम से कम रख लें हाथ हाथ रख के जमाई महाराज जी के सामने ही लें ऐसा कहो बाकी जीवन में लेने की आपको जरूरत अब एक और वेग है जिसको कभी ना रोके नहीं तो बहुत तकलीफ आएगी मूत्र का वेग मूत्र वेग कभी भी रोकने की कोशिश ना करें जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मूत्र आना ही चाहिए या शरीर सिग्नल दे रहा है तुरंत उस वेग को निकालिए और मैं अब आपको आधुनिक विज्ञान कहता हूं पहले भागवट जी की बात करें वो कहते हैं कि यह मूत्र वेग को कभी भी रोकेंगे तो रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे अब मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कभी किया था कि मैं मूत्र का वेग रोकूं, फिर देखूं क्या होता है तो तुरंत मैंने महसूस किया कि शरीर पे दबाव बढ़ गया प्रेशर बढ़ गया शरीर पर शरीर के हर हिस्से पर प्रेशर बढ़ गया फिर मैं तो मरीज का इलाज भी करता हूं तो बहुत मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको पेशाब नहीं आ रही है तो सबसे ज्यादा तड़प उनकी जिंदगी में मैंने तभी देखी है जब उनकी पेशाब रुक जाती है मूत्र रुक जाता है वो तो कहते तो कुछ भी करो ये रिलीज करो क्योंकि ये रोकना ठीक नहीं है इसलिए मूत्र के वेग को नहीं रोके इसमें हर तरह से दबाव शरीर पर पड़ेगा सब तरह की ग्रंथियों पर दबाव बढ़ेगा रक्त पर दबाव बढ़ेगा हर तरह से दबाव बढ़ेगा तो मूत्र को रोकने की कभी भी कोशिश ना करें जब आए तब जाएं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जी बार बार मूत्र आए तो हर 10 मिनट में आए हर आधा घंटे में आए और एक दो बूंद आए फिर नहीं आए एक दो तो आप समझिए कि कोई बीमारी के शिकार हैं आप अगर खुलकर पूरा मूत्र आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन रुक रुक के आ रहा है दो तीन बूंद आया फिर रुक गया फिर दो तीन बूंद आया तो आप बीमारी के शिकार हैं तो ऐसी स्थिति में आप किसी विशेषज्ञ की मदद लें वो जो पंद्रह प्रतिशत वाला हिस्सा है ना वो ये ही है ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञ की मदद लें और वो आपको मदद कर दे मूत्र को निकालने में तो बहुत अच्छा है दवा की मदद से औषधि की मदद से यह बहुत आसान है बहुत संभव है बहुत आसान है बहुत संभव है अब थोड़ा आगे बढ़ें इसी तरह से वो कहते हैं मल का वेग कभी ना रोकें मूत्र है मल मल का वेग कभी ना रोकें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टॉयलेट जाने की इच्छा है तो जरूर जाइए सोचिए ही मत उसके बारे आप बोलेंगे जी कोई परिस्थिति ऐसी है मैं ऐसा मानता हूं कि अब ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं ट्रेन में सभी जगह टॉयलेट रूम्स हैं हवाई जहाज में सभी जगह टॉयलेट रूम्स हैं आपके घर में तो है ही यहां जहां भी बैठे हैं वहां है हो सकता है सड़क पर चलते समय तो सरकारों ने कई जगह बनाए हैं माने कोशिश करिए कि वो रोके नहीं उस वेग को आप अगर है ऐसी इच्छा तो जरूर जाइए जरूर जाए, जरूर जाए। फिर आप कहेंगे जी फिर वही मूत्र वाली स्थिति है बार बार टॉयलेट आती है तो, तो बागवट जी ने कहा है कि एक दिन में दो बार अगर आप शौच के लिए जा रहे हैं तो यह सामान्य है नॉर्मल है माने आपको कुछ तकलीफ नहीं है, अगर एक दिन में दो बार आप जा रहे हैं वो दो बार हो सकती है आपके शरीर के हिसाब से हो सकता है सुबह और शाम आप जाए कोई लोगों को सुबह और दोपहर भी हो सकती है कोई लोगों को सुबह सुबह भी दो बार हो सकता है ऐसी स्थिति तो वो कहते हैं दो बार तक तो सामान्य है तीन बार जब आप करेंगे दो से तीन तो वो कहते हैं थोड़ा असामान्य है और तीन के बाद तो जाना ही नहीं है अगर जा रहे हैं तो कोई बीमारी है फिर विशेषज्ञ की मदद लीजिए और उसको ठीक करे तो मल के वेग को ना रोकें, मूत्र के वेग को ना रोकें, जमाई आ रही है तो ना रोकें, हंसी आ रही है तो ना रोकें, प्यास लग रही है तो कभी भी अपने को ना रोकें। इस तरह के उन्होंने कई वेग के बारे में कहा ऐसे लगभग चौदह वेग हैं मैंने कुछ बता दिए बाकी आप चाहें तो पढ़ लेना किताब में क्योंकि समय कम है हर बार मुझे यही लगता है कि क्या छोड़ू क्या बताऊं थोड़ा इससे आगे बढ़े तो आपके जीवन के बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये एक वेग ऐसा है जिसके बारे में साधु संत और महंत साधु संत महंत तपस्वी तेजस्वी ये लोग ही हैं जो उस वेग को रोक सकते बाकी के लिए नहीं है वो जो साधु हैं संत हैं महंत हैं उनके लिए ये है कि वीर के वेग को रोकें और गृहस्थी जीवन चलाने वालों के लिए है कि वो कभी भी न रोकें इस पर बागवट जी ने बहुत लंबी व्याख्या की है साधु संत महंत महाराज साहब ब्रह्मचारी तेजस्वी तपस्वी इस तरह के लोगों के लिए उन्होंने निर्देश किया है कि वो जरूर अपने वीर के वेग को रोकें और अगर नहीं रोक पाते हैं तो उनकी साधुता उनकी सन्यासी होने की बात वो कमजोर पड़ती है और आप जैसे लोग जो गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं उनके लिए वीर के वेग को रोकना बहुत ही खतरनाक है माने इसको उन्होंने काम वेग करके कहा है काम वेग गृहस्थ लोगों को कभी रोकना नहीं चाहिए और साधु संतों को हमेशा तपस्या करके उस पर कंट्रोल करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए तो साधु संतों का जो जीवन है वो पूरा जीवन शायद इसी में चला जाए तो भी वो कहते हैं कि निरर्थक नहीं है अब क्यों उनको नहीं करना चाहिए क्यों आपको करना चाहिए यह विश्लेषण में जाऊंगा तो देर ज्यादा हो जाएगी आपको संकेत रूप में मैं आपसे कह रहा हूं कि वीर का वेग काम का वेग वो कहते हैं सबसे खराब वेग है जो रोका तो आपके लिए और साधु संत महंतों के लिए कहते हैं कि अगर उन्होंने नहीं रोका तो उनके लिए सबसे ज्यादा खराब तो उनका प्रयास पूरे जीवन भर ऐसा होना चाहिए जो उसको रोक अब उस प्रयास में ही उनकी दिनचर्या उनकी ऋतुचर्या और उनकी आहारचर्या शामिल है भागवत जी ने कई सूत्र लिखे हैं कि जो सन्यासी हैं संत हैं महात्मा हैं, उनकी दिनचर्या ऋतुचर्या आहारचर्या आपसे भिन्न है होनी ही चाहिए और आपकी दिनचर्या ऋतुचर्या आहारचर्या साधु संत और महात्माओं से भिन्न है जो होनी ही चाहिए दोनों जगह भिन्नता है वो जान लेने के लिए आवश्यक है तो हम कहते हैं ना साधु संत और सन्यासियों के भोजन तीखे मसाले वाले ना हो, एकदम सादगी पूर्ण हो ज्यादा उसमें घी तेल ज्यादा इस्तेमाल ना हो वगैरह वगैरह तो और आपके लिए बिल्कुल उल्टा आपके भोजन में तीखे मिर्च मसाले हो तो चलेगा घी तेल बहुत ज्यादा हो तो भी चलेगा तो गृहस्थियों के लिए जो जीवन है आहारचर्या दिनचर्या और ऋतुचर्या का और साधु संन्यासियों के लिए जो जीवन है दिनचर्या दोनों में बहुत अंतर है इस पर लंबा विश्लेषण हो सकता है समय की कमी अब मैं आ जाता हूं आपको जो कुछ मैंने अब तक कहा उसको जरा समराइज कर दो जो कुछ अब तक कहा छे सात दिनों में उसको थोड़ा समराइज कर दूं और इतना समरी जरा ध्यान से आप सुन लीजिए नहीं तो फिर से लिख लीजिए एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा भी लिख लीजिए कोई उसमें नुकसान नहीं होगा हो सकता याद ही हो जाए आपको क्योंकि बार बार कोई चीज लिखे ना तो अच्छे से याद होती है सुनने से तो होती है उससे भी ज्यादा याद होती है लिखने से हो सकता आपको लगे कि ये तो आपने बोल दिया है फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आज पूरा बात समप करनी है फिर बाद में प्रश्नों के लिए मैं जाऊंगा आप एक साधारण ग्रहस्थ हैं साधारण ग्रहस्थ से मतलब जो बाघवट की परिभाषा में असाधारण कौन है जो साधु हैं संत है सन्यासी है महात्मा है ब्रह्मचारी है ये सब असाधारण श्रेणी के लोग हैं आप जो है साधारण श्रेणी में आते हैं तो साधारण श्रेणी के लोगों को जीवन भर बिना रोग के जीवन बिताना बिना डॉक्टर की मदद के अपनी जिंदगी को चलाना बिना विशेषज्ञ की मदद के अपने जीवन को चलाना उसके लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने पिछले सात दिन में अलग अलग समय पर आपको बताया आज फिर उसको कह रहा हूं रिपीटिशन कर रहा हूं ताकि याद रहें तो सबसे पहला मुख्य नियम है आप जैसे लोगों के लिए वो वही है खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिएं। ये सबसे जरूरी सबसे आवश्यक ने खाना खाने के बाद कभी भी पानी तुरंत ना पिएं, डेढ़ घंटे के बाद पानी पिएं। एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे चुका हूं अगर आप चाहें तो फिर समझा देता हूं खाना खाते ही पेट में अग्नि प्रदीप्त होती है उसको जठर अग्नि कहते हैं जठर पेट का वो स्थान है जहां खाने का पाचन होता है हिंदी में उसको आमाशय कहते हैं संस्कृत में जठर कहते हैं तो जठर स्थान पे अग्नि प्रदीप्त होती है और ये अग्नि डेढ़ घंटे तक ही रहती है तो डेढ़ घंटे तक पानी ना पिए तो अग्नि अपना काम अच्छे से करेगी तो भोजन आपका अच्छे से पचेगा रस में बदलेगा और मैंने आपको क्रिया बताई थी कि पहले खाना जो है ना पेस्ट में बदलता है जैसे आप घूटी हुई खिचड़ी खाते हैं ना खिचड़ी वैसे खाना बनता है वो डेढ़ घंटे में बनता है फिर उसके बाद रस निकलता है और जब रस निकलेगा तब पानी की जरूरत है क्योंकि बिना पानी के रस नहीं बनता तो कहते डेढ़ घंटे के बाद पेट भर के पानी पिए यह सबसे जरूरी सबसे आवश्यक पहला नियम दूसरा नियम पानी कभी भी पिए तो घूट घूट भर के पिएं यह मैं बहुत आवश्यक नियम मानता हूं सबके लिए आप जैसे लोगों के आप में से थोड़ा अगर किसी को भी धीरज हो धैर्य अपने जीवन में तो आप यह चालू कर दीजिए पानी घूट घूट घूट जितना कम से कम एक घूट में पानी पी सकें उतना और मुंह में घुमा घुमा के ऐसे ऐसे कर करके आप छह महीने बाद देखना छह महीने बाद आपके शरीर की पूरी बायोकेमिस्ट्री बदल जाएगी सबसे पहली चीज जो आप महसूस करेंगे आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा फ्रेश हूं आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा हल्का हो गया माने वजन कम हो गया आप कहेंगे पहले से अच्छी नींद आ रही है आप कहेंगे पहले से अच्छा खाना हजम हो रहा है आप कहेंगे पहले से ज्यादा मेरे दर्द कम हो गए जो घुटनों का कमर का कंधे का जगह जगह आप कहेंगे चक्कर आना बंद हो गए आप कहेंगे सुबह सुबह उठकर सिर का दर्द कम हो गया ऐसी पचासीियों बातें आप खुद कहेंगे छह महीने के बाद आप करिए इसको मैंने तो कई लोगों को बताया साल साल भर से कर रहे हैं डेढ़ डेढ़ साल से कर रहे हैं मैंने आपको एक उदाहरण दिया था हमारा एक सहयोगी है कल बेंगलोर में 140 किलो का था एक सवा साल से घूट घूट पानी पी रहा है अभी 70 किलो का है कोई आसन नहीं करता कोई प्राणायाम नहीं करता जिम में नहीं जाता कोई एक्सरसाइज नहीं करता क्योंकि उसको फुर्सत भी नहीं है आई कंपनी में काम करता है लेकिन इतना जरूर करता पानी जब भी पिएगा घूट घूट पिएगा खाने के डेढ़ घंटे बाद ही पिएगा ये अद्भुत है इस नियम को मैंने हजारों लोगों पे करके देखा है एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट है कई बार तो चमत्कारिक रिजल्ट है और कारण उसका क्या है कारण उसका एक ही है कि घूट घूट पानी पीने से ज्यादा लार पेट में जाती है पेट को हमेशा लार की जरूरत है क्योंकि यहाँ एसिड बन रहा है एसिड खाने के समय में जो निकले तो खाना पचे खाने के आगे पीछे जो एसिड निकलता है वो डाइल्यूट होना ही चाहिए नहीं तो वो पूरे रक्त में जाकर उसकी एसिडिटी बढ़ा देता है और वही एसिडिटी है जो आपको हार्ट अटैक लाती है कार्डियक अरेस्ट की तरफ ले जाती है ब्रेन हेमरेज करा देती है पैरलाइज हो जाते हैं आप गंभीर से गंभीर रोग इसी एक नियम के ना होने से होते आप पानी गटागट गटागट गड़ गड़ जो पी रहे हैं यही एक छोटी सी गलती जिंदगी में आपको सबसे भारी पड़ेगी ठीक है तो पहला नियम मैंने आपके लिए कि पानी खाने के डेढ़ घंटे बाद पीना हमेशा पानी घूट घूट भर के घुमा घुमा के पीना है सुबह का पानी हो या दोपहर का शाम का जब भी पिए घूट घूट भर के पानी कैसे पिए तो इन्होंने कहा ऐसे करके पिए ये अच्छा नहीं है आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको पानी हमेशा पीना है तो शरीर के नजदीक रख के ही पानी पिए हमारे भारत में मैं आपको एक बात ऐसी कहता हूं जो थोड़ी सी हटकर है लेकिन आपको समझाने में मदद करे भारत में हजारों साल की जो सभ्यता है गिलास नहीं है यह गिलास जो है ना विदेशी है गिलास भारत का नहीं है यह गिलास जो है ना यूरोप से आया और यूरोप में पुर्तगाल से आया ये पुर्तगाली जब हमारे देश में घुस गए तब से गिलास में हम फंस गए गिलास अपना नहीं है लोटा है लोटा लोटा और गिलास का अंतर आप लोटा है और लोटा कभी भी एक रेखीय नहीं होता वो ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे होता है तो भागवत जी कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय है उनका त्याज्य करें वो है नहीं अच्छे काम के नहीं है तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता है अब आप बोलेंगे जी क्या फर्क है फर्क सीधा सा है पानी के बारे में मैं बता चुका हूं पानी को जहां धारण किया जाए वैसे गुण उसमें आते हैं पानी अपने गुण कुछ नहीं है जहां दे दो वही गुण हो जाते हैं दही में मिला दो तो छाछ में बन गया वो दही का गुण ले, ले लेगा पानी खत्म हो गया दूध में मिलाया तो दूध का गुण तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा लोटे का अब लोटे का गुण क्या लोटा गोल है ना गोल है ना और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और विज्ञान समझते हैं तो हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है हर गोल चीज का चूंकि सरफेस एरिया कम है इसलिए सरफेस टेंशन कम है इसको हिंदी में प्रश्न तनाव कहते हैं हर गोल चीज का सरफेस एरिया कम है तो सरफेस टेंशन कम है और सरफेस टेंशन कम है तो जो पानी उसमें है उसका भी सरफेस टेंशन कम है तो कम सरफेस टेंशन का पानी ही आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है अगर सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी आप पिएंगे तो बहुत तकलीफ करने वाला है सरफेस टेंशन बढ़ी हुई कोई भी चीज आप खाएंगे तो तकलीफ करने वाली है क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है तो गिलास का पानी और लोटे के पानी में जमीन आसमान का अंतर इसी तरह से कुएं का पानी कुआं गोल है ना सबसे अच्छा ये सारे साधु संत कुएं का ही पानी पीते हैं आप जानते हैं ना मिले तो बिहार कर जाते जहां कुआं मिलेगा वहां पिएंगे देखा है ना आपने साधु संत वो कुएं का पानी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि कुआं गोल है कुएं की सरकमफरेंस कम है और सरफेस एरिया कम है इसलिए सरफेस टेंशन कम है और सरफेस टेंशन कम होने से क्या होता है पानी का एक गुण बहुत लंबे समय तक जीवित पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना अब आपके लिए वो गुण कैसे काम में आ रहा है वो जरा देखिए आपकी बड़ी आंत है और छोटी आंत है आप जानते हैं कि उसमें मेम्ब्रेन है कचरा उसी में जाके फंसता है तो इसको निकाल निकाल के बाहर लाना पड़ता है यह तभी संभव है जब सरफेस टेंशन कम वाला पानी आप पी रहे हैं तो अगर सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी है तो यह कचरा बाहर नहीं निकालेगा मैं इसको एक दूसरे तरह से समझाता हूं कॉम्प्लीकेशन है लेकिन सरल समझा रहा हूं आप एक एक्सपेरिमेंट करिए आज घर जाइए और दूध लेके चेहरे पर लगाइए थोड़ी देर और पांच मिनट बाद रूई से पूछिए तो रूई काली हो गई है ना कैसे अंदर का कचरा और गंदगी बाहर आया कैसे बाहर आया वो दूध में बाहर लाया अब दूध कैसे बाहर लाता है दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं में सबसे कम है तो जैसे ही दूध आपने अप्लाई किया दूध ने इस त्वचा के सरफेस टेंशन को कम कर दिया क्योंकि जो वस्तु का जो गुण है दूसरे पर लगाओ तो वैसा ही आएगा तो यहां दूध ने सरफेस टेंशन कम किया तो त्वचा थोड़ी सी खुल गई और त्वचा खुली तो अंदर का कचरा बाहर निकल गया यही क्रिया पानी करता है पेट में यही सेम आपने पेट में पानी डाला बड़ी आंत और छोटी आंत का सरफेस टेंशन इसने कम कर दिया तो बड़ी आंत और छोटी आंत थोड़ी खुल गई और खुली तो सारा कचरा उसमें से बाहर आ गया और हाई सरफेस टेंशन का पानी पिए ज्यादा सरफेस टेंशन का तो आंतें सिकुड़ेंगी क्योंकि तनाव बढ़ेगा तनाव बढ़ते समय चीज सिकुड़ती है तनाव कम होते समय चीज खुलती है तनाव बढ़ेगा तो सारा कचरा आंतों में अंदर बंद हो जाएगा अब यही आपको मूल व्याध बवासीर भगंदर सब करेगा इसलिए सरफेस टेंशन कम वाला ही पानी पीना लोटे का पानी सबसे अच्छा माना जाता है गोल कोई भी वस्तु आपके घर में है उसमें रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है तो गोल कुएं का पानी है तो बहुत अच्छा है गोल तालाब का पानी हो तालाब भी गोल होते हैं ना तो गोल तालाब का पानी बहुत अच्छा गोल कुएं का पानी बहुत अच्छा तालाब से छोटी एक पोखर होती है पोखर अगर पोखर गोल है तो उसका पानी बहुत अच्छा नदी के पानी की तुलना में हमेशा कुएं का पानी अच्छा क्योंकि नदी में गोल कुछ भी नहीं है वो लंबी है तो वहां का पानी हमेशा हाई सरफेस टेंशन वाला है और नदी से ज्यादा खराब समुद्र का और सबसे अच्छा पानी लोटे का लोटे जैसी कोई भी गोल चीज है तो अच्छा अब आप इसको प्रकृति में भी महसूस करेंगे बारिश का पानी गोल होकर ही नीचे आता है माने बूंदें सब गोल हैं क्योंकि उनका सरफेस टेंशन हमेशा कम है तो यह विश्लेषण लंबा चला जाएगा लेकिन मैंने यहां जो आपको याद दिला दिया वो यह कि पानी पी रहे हैं तो गिलास में ना ज्यादा अच्छा है लोटे में पिए तो लोटे वापस लाए घर में लोटे ही निकल गए अब गिलास घुस गए और लोटे निकले ना तो लाखों कारीगरों की जिंदगी खत्म हो गई जो लोटे बनाते थे खत्म हो गए कि नहीं कसेरे खत्म हो गए गांव गांव में कसेरा शब्द तो समझते हैं वह ठोक पीट के लोटा बनाने वाले आदमी को कसेरा कहते हैं वो पीतल के लोटे बनाते थे कांसे के लोटे बनाते थे सब मर गए बेचारे हमारे गिलास के चक्कर तो बागवट जी को अगर मानना है तो लोटा लाए गिलास थोड़े कम करें पानी लोटे का बहुत अच्छा आगे बढ़ें पानी कभी भी खड़े होकर ना पिए ये मैंने पहले बता दिया है फिर रिपीट कर रहा हूं हमेशा बैठ के पिए फिर उसके आगे का एक सूत्र है कि ठंडा पानी कभी ना पिए और इस ठंडे पानी का ये यहां पर भी एक विश्लेषण में नया दे दूं आपको कि हर ठंडे पानी का सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है हर ठंडे पानी का सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है और हर गुनगुने पानी का सरफेस टेंशन कम होता है और कम सरफेस टेंशन का ही पानी आपको पीना है इसलिए ठंडा पानी ना पिए एक विश्लेषण में पहले दे चुका हूं कि पानी जैसे ही आप ठंडा पिएंगे उसका गुण है कि वो हर चीज को ठंडा करे तो पेट को ठंडा करने की वो कोशिश करेगा पेट ठंडा हुआ तो सारे ऑर्गन्स ठंडे हो सकते हैं और आप मर सकते हैं तो पानी को पेट गर्म करेगा फिर आप ये जान लीजिए और पेट पानी को गर्म करेगा तो अतिरिक्त ऊर्जा लगेगी उसको और वो ब्लड में से ही आएगी तो सारा ब्लड पेट की तरफ दौड़ेगा और बार बार आप ठंडा पानी पी रहे हैं दिन में आठ दस बार तो हर बार ब्लड को पेट में भागना ही पड़ेगा तो ब्रेन को ब्लड कम होगा हार्ट को ब्लड कम होगा ऑर्गन्स को ब्लड कम होगा तो वो कमजोरी आने ही वाली है और हार्ट अटैक आ सकता है ब्रेन हेमरेज हो सकता है क्योंकि कोई भी ऑर्गन को ब्लड कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए तभी आप दुरुस्त रहने वाले इसलिए ठंडा पानी गलती से भी ना पिए तो हमेशा कैसा पानी पिए गुनगुना पिए एक समय के लिए बागवट जी ने कहा है कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ती हो आपके यहां तो पड़ती है मार्च अप्रैल मई जून तो वो कहते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी पिए मिट्टी के घड़े के पानी को गुनगुना करने की जरूरत उतनी नहीं है क्योंकि मिट्टी से ज्यादा शुद्ध पानी को करने वाली दूसरी कोई वस्तु दुनिया में नहीं तो ये अब थोड़ा आगे चलें आगे चलें वो ये कि खाना जब भी खाएं आपके लिए नियम है स्टैंडिंग पोजीशन माने खड़े होकर कभी ना खाएं हमेशा बैठ के खाएं बैठने की स्थिति ये सबसे अच्छी है कुर्सी पे भी अगर मजबूरी में बैठ रहे हैं तो इसी स्थिति में बैठ के खाना नहीं तो जमीन पे तो बहुत ही अच्छा है फिर उसके बाद एक नियम जो आपको जरूर पालन करना चाहिए बहुत आवश्यक है आपके लिए कि दो विरोधी वस्तुएं साथ में कभी ना खाएं आप जैन है तो आपको तो सब अच्छे से समझता भक्ष और अभक्ष का ज्ञान सभी साधु महाराज देते हैं साधुवी जी देते हैं दूसरे लोगों के लिए कह दूं दूध और दही साथ में नहीं खा सकते विपरीत हैं हालांकि दूध से ही दही बनता है लेकिन दूध और दही की प्रकृति एकदम माने एकदम अलग है दूध कुछ और काम करता दही बिल्कुल अलग काम तो दूध दही साथ में ना खाएं दूध और दही की बनाई हुई कोई भी वस्तु साथ में ना खाएं खीर खा रहे हैं तो दूध की है तो कढ़ी नहीं खा सकते कढ़ी खा रहे हैं तो दही की है तो खीर नहीं खा सकते कुछ भी ऐसी वस्तु जिसमें दूध और दही उपयोग है वो साथ में नहीं एक इसी तरह से शहद और घी आपके लिए बिल्कुल वर्जित है आप बिल्कुल साथ में ना खाएं शहद अलग खाएं घी अलग खाएं शहद ना खाएं तो भी चलेगा गुड़ खाएं अच्छा यह बड़ी विचित्र स्थिति है गुड़ और घी साथ में जरूर खाएं शहद घी साथ में ना खाएं गुड़ को बेहतर तरीके से अगर खाना चाहते हैं, गुड़ तो वैसे ही सबसे बेहतरीन चीज है दुनिया की लेकिन और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसमें जरूर घी मिला खाएं तो गुड़ घी चलता है शहद घी नहीं कभी भी इसी तरह का एक नियम है कि जैक फ्रूट माने फणस कटहल दूध के साथ सबसे खतरनाक है और मैंने कहा खट्टे फल जितने भी हैं संतरा है मोसम्मी है वगैरह वगैरह ये दूध के साथ बिल्कुल नहीं चल सकते एक ही फल है बागवटे जी कह रहे हैं जो खट्टा भी है और दूध के साथ जरूर खाएं वो आंवला है आंवला ये जरूर दूध के साथ खाएं इसके आगे का एक नियम है वो द्विदल वाला एक नियम तो बताई दिया द्विदल और दही ना खाएं और मजबूरी है कोई खाने की तो दही को गर्म करें माने बगारें तासीर उसकी गर्म करें फिर आप खाएं नहीं तो ना ही खाएं तो अच्छा है द्विदल खा रहे हैं तो एक डेढ़ घंटे बाद दही खाएं छाछ अगर खा रहे हैं द्विदल के साथ तो एक घंटे के बाद पी लें और अगर पीनी ही है तुरंत प्यास नहीं रुक रही है तो छाछ को बघा माने उसमें अजवाइन हो थोड़ा जीरा हो हींग हो उसका छोंक लगाएं तो उसकी तासीर बदलती है तो आप ले सकते और इसके आगे का एक नियम कि सुबह का खाना साढ़े नौ दस बजे तक क्योंकि उस समय जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र है और शाम का खाना पांच छह बजे तक यह मैंने आपके हिसाब से कैलकुलेशन किया बागवत जी ने कहा इसमें जलवायु का मौसम का ध्यान रखना तो आपके हिसाब से माने आप चेन्नई में हैं तो नौ साढ़े नौ बजे तक भरपेट खाना खाएं शाम को 5-6 बजे तक भरपेट खाएं बीच में अगर आप कहते हैं जी भूख लगी तो तो कुछ फल खा लें नहीं तो अच्छी चीज बाघवट जी ने जो कही है सुबह का खाना जो 9-10 बजे खाएं शाम का 5-6 बजे उनको बीच में भूख लग रही है तो कहते हैं चना और गुड़ खाएं शेंगदाना और गुड़ मैने मूंगफली और गुड़ खाए मैने उस समय आप चिक्की खाएं क्योंकि गुड़ और चना गुड़ और मूंगफली उसमें है दोपहर को अगर भूख लग रही है चिक्की आप चाहें तो अच्छी भी खा सकते हैं माने ज्यादा भी खा सकते हैं बस एक ही तकलीफ ध्यान में रखें कि जब चिक्की और गुड़ ज्यादा हो जाए तो थोड़ी सोंठ चाट लें या थोड़ी सोंठ खा लें तो उसका जो तासीर है वह तुरंत बदल जाता नहीं तो ज्यादा चिक्की खा ली तो नाक में से खून आ सकता है तो नाक से खून ना आए थोड़ी सूंठ या अदरक सोंठ इस्तेमाल करते हैं तो सोंठ नहीं तो अदरक उसके साथ ले फिर आगे बागवट जी कहते हैं कि आपके भोजन का आपके जो वातावरण से बहुत रिश्ता है आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका ध्यान हमेशा रखें अब मान लीजिए आप मद्रास में रह रहे हैं तो मद्रास के आसपास का जो वातावरण है ये गर्म है गर्म वातावरण में गेहूं नहीं हो सकता गेहूं को होने के लिए ठंड चाहिए तो निश्चित रूप से चेन्नई के आसपास किसी खेत में गेहूं अच्छा होगा नहीं कोशिश करेंगे तो तब अच्छा होगा जब ठंड बढ़ जाए क्योंकि गेहूं ठंड की फसल है गर्मी की नहीं गर्मी की फसल जो है वो चावल है धान है चावल है बाजरा बहुत गर्मी की फसल है ये राजस्थान में रहने वाले सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी है राजस्थान में और वहीं बाजरा सबसे अच्छा होता है कच्छ में सौराष्ट्र में कितनी गर्मी है बाजरा सबसे अच्छा वही होता है तो गर्मी की जो फसलें हैं वो धान है बाजरा है और जौ है जवारी है जवारी आप समझते ज्वार ज्वार तो ये सब आपके लिए अच्छे हैं यहां चेन्नई में आप रहते हैं ना ज्वार की रोटी खाएं बाजरे की रोटी खाएं गेहूं की कम ना खाएं तो भी चलेगा जो यहां हो रहा है वो ज्यादा खाएं अब आप बोलेंगे गर्मी में भी बाजरे की रोटी खाएं ना खाएं क्योंकि बाजरा वैसे तो गरम है लेकिन गर्मी में भी खाना है मान लो आपको स्वाद है छूट नहीं रहा है जगह छूट गई है स्वाद नहीं छूटता मन हमारा अभी भी राजस्थान में है या कच्छ में है या सौराष्ट्र में कुछ मजबूरी है कि हम यहां रह रहे हैं अगर ये मजबूरी खत्म हो जाए तो आप सब भागेंगे यहां से मजबूरी कैसी कच्छ में सौराष्ट्र में इतना ही पैसा आ जाए तो आप सब चले जाएंगे क्योंकि मन जो है ना छूटता नहीं है स्थान से लगा रहता है स्वाद मन के साथ जुड़ा हुआ तो स्वाद के लिए ही अगर बाजरा खाना चाहते हैं तो बिना गुड़ के ना खाए यहां पर चेन्नई में गुड़ और घी के साथ बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं गुड़ और घी के साथ जवारी की रोटी आप खा सकते हैं ज्यादा आप खाएं तो चावल आपके लिए धान जो यहां होता है वह सबसे अच्छा है तो तासीर ध्यान रखें हवा का ध्यान रखें वातावरण का ध्यान रखें हर बनाते समय भोजन में और खाते समय भोजन ये कुछ सूत्र हैं जो बहुत आवश्यक हैं आपके लिए मैं मानता हूं जो मैंने आपको पिछले एक 45 मिनट या 30 मिनट में जो रिपीट किए जिनको मैं बहुत आवश्यक मानता हूं और इसमें से एक सूत्र छूट गया जो बहुत आवश्यक सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए कारण मैं बता चुका हूं कि उठते ही आपके मुंह में जो लार बन रही है वो बहुत बहुत बहुत कीमती है उसकी कीमत लगा नहीं सकते आप वो एकदम अमूल्य चीज है वो अंदर ही जाए तो अच्छा है तो आप उठते ही पानी पीने का नियम बनाए कितना पानी पिए मैंने बताया था अठारह से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको लगभग डेढ़ से दो गिलास 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी डेढ़ से दो गिलास और आप जिस उम्र में हैं 18 से 60, तो कम से कम तीन गिलास पीने का तरीका वही है सिप सिप सिप सिप करके पीना और यह सुबह का पानी अकेला पानी है जो बिना प्यास के भी पीना जी यह मुख्य नियम मैं मानता हूं आपको जरूर धारण करने चाहिए और मेरी एक दूसरी गुजारिश है आप जितने भी लोग बैठे हैं इन सब नियमों को पालन करें आज से कुछ ने तो शायद शुरू भी किया है दो तीन दिन से जरूर पालन करें हो सकता है कि छह महीने के बाद आठ महीने के बाद मेरी आपकी फिर मुलाकात हो तब आप मुझे इसकी रिपोर्टिंग करें रिपोर्टिंग करें क्यों मैं आप सबको बाघ का चेला बनाना चाहता हूं मैं यह चाहता हूं मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं मैं ये चाहता हूं कि जो ज्ञान मैंने छह साल में लिया यह साल भर में आपके पास पूरा पहुंच जाए क्यों आप तो इसको अपने जीवन में पालन करके स्वस्थ रह ही सकते हैं अपने परिवार को भी रख सकते हैं और पड़ोसियों को भी रख सकते हैं और भागवत ने कहा है कि जो अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे वो मोक्ष का भागी है माने भागीदार हो सकता है तो मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ मोक्ष में चलें वहां भी हम यही करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे देश भी अच्छा हो जाएगा यह कह कहकर मैं अब प्रश्नों की तरफ चल रहा हूं प्रश्न मेरे पास भरपूर आ चुके हैं मैं कोशिश यह करूंगा कि जो प्रश्न एक बार उत्तर आ गया उसको दोबारा नहीं दूंगा हो सकता है किसी व्यक्ति ने वो प्रश्न रिपीट किया ज्यादातर प्रश्न जो है वह रोगों से संबंधित हैं इस रोग में क्या करें उस रोग में क्या करें तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं सबसे आसान मानता हूं आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं तो क्या करें मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूं फिर दो रहा हूं आपको सबसे अच्छा आसान उपाय मैं बता रहा हूं वो ये जिनको भी डार्क सर्किल है सवेरे उठें सबसे पहला जो आपका थूक है मुंह का लार है इसको आंखों के नीचे लगा के मालिश करें हल्की हल्की मालिश करें आपके सारे डार्क सर्किल खत्म हो जाएंगे और ये जो सुबह का मुंह का लार है इससे आप अपने त्वचा रोग भी ठीक कर सकते हैं। खाज है खुजली है दाद है सोराइसिस है इचियोसिस है एक्जिमा है हर जगह इसको अप्लाई करें और हल्की हल्की मालिश करें कोई कहेगा कि बहुत ज्यादा शरीर में है तो इतना तो थूक बनता ही नहीं है और पूरे शरीर पर लगाना पड़े तो तो ऐसी स्थिति में आप मुझे व्यक्तिगत रूप से शाम को चार बजे मिलें मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूंगा या लिखा दूंगा जो थूक भी बढ़ा देगी और आपकी शरीर की खाज खुजली दाग धब्बे सब मिटा देगी वो व्यक्तिगत है नींद बराबर नहीं आती नींद बराबर नहीं आती है तो इसका माने एक ही आप जान लीजिए कि आपके शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है वायु बढ़ी हुई है तो अच्छी नींद कभी नहीं आएगी तो इसके लिए बहुत सरल उपाय मैंने बताया था रात को गाय का घी हल्का गर्म करके दोनों नाक में डाल के सोए गाय का घी हल्का गर्म करके जब वो तरल हो जाए उतना ही गर्म करें और एक एक बूंद दोनों नाक में डालें और हल्के से खींचें ज्यादा तेज नहीं बस इतना इतना करेंगे अंदर चला जाए बहुत खींचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे चला जाएगा जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चला जा सकता है तो हल्का खींचकर छोड़ दें और सो जाएं भूल जाएं फिर नींद बहुत अच्छी आएगी खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे स्नोरिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी नींद के समय जो खराब खराब सपने आ रहे हैं वो सपने कभी आएंगे नहीं अच्छे ही सपने आएंगे जब भी आएंगे रात में नींद कभी खुलेगी नहीं छह घंटे के पहले आप उठेंगे नहीं कम से कम रात की नींद खुलने का एक वो तकलीफ आ गया ना पेशाब आती है नींद खुल जाती है घी डाल के सोएंगे तो रात को नींद कभी नहीं खुलेगी छह साढ़े छह सात घंटे के बाद ही खुल और बच्चों को तो जरूर करें इससे और एक फायदा होगा स्मरण शक्ति बढ़े ठीक है तो अब एक ही कागज पर ये तीन प्रश्न थे तीनों उत्तर दे दिए अब आगे जिस कागज में यह प्रश्न आएंगे उत्तर नहीं दूंगा अभी है हाई ब्लड प्रेशर रक्त का ऊंचा दबाव अस्थमा पेट की कब्जी और इसमें भी फिर आ गया है त्वचा तो का कालापन वो मैं उत्तर दे चुका अब मैं आ जाता हूं ब्लड प्रेशर हाई है वैसे तो ब्लड प्रेशर हाई और लो होना ये काल्पनिक चीज है कभी बाद में चर्चा करूंगा लेकिन अगर आपके मन में बैठ गई है तो इतना ही जान लीजिए कि आपको जब लग रहा है और डॉक्टर को कह रहा है कि आपका बीपी हाई है तो समझ लीजिए इसको बागवती जी दूसरे सूत्र में कहते हैं कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है एसिडिटी बढ़ी हुई है अब रक्त में अम्लता है तो अम्लता को खत्म करने के लिए क्षार ये चीज खाएं छार चीज खाएं छार अब छार वाली चीजें क्या है सबसे अच्छी छार की चीज है मैथी सब्जी के रूप में भी और दाने के रूप में भी मैथी दूसरी छार वाली चीज है आप में से जैन है तो वो नहीं खाएंगे लेकिन जो जैन नहीं है उनको बता देता हूं गाजर तीसरी क्षार वाली चीज है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है सेब यह क्षारिय है केला यह क्षारिय है अमरूद यह क्षारिय है कोई भी ऐसे फल याद रहेगा आपको जिसमें रस नहीं है यह सब क्षारिय है सब्जियों में पालक क्षारिय है बैंगन क्षारिय है आलू के बारे में कहते हैं ना अम्ली है ना छारी है वो बीच का है तो जो सब्जियां आपको छारी हैं और जो मसाले मने औषधियां छारी इनका उपयोग करें तो अम्लता अपने आप कम होगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा तो ट्राइग्लिसराइड कम होगा मोटापा भी कम होगा सब कुछ कम होगा आपका तो हमेशा याद रखें तो मेथी दाने का उपयोग मैंने बता दिया है पानी में डाल के रात को छोड़ दें सुबह उठकर दाना चबा के खाएं पीछे से पानी पिए गाजर का उपयोग बता दिया कद्दू कस में घिसे गाजर ले लें और वो कद्दू कस की गाजर को खा लें और क्षारिय चीज मेथी की सब्जी रोज खाएं पालक की सब्जी रोज खाएं हरे पत्ते की कोई भी सब्जी क्षारिय होती है हरे पत्ते की कोई भी सब्जी क्षारिय होगी और फल जिसमें रस नहीं है वह सब क्षारिय होंगे बस याद इतना ही रखें तो आप अगर उपयोग करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर तो जाएगा ही उसके साथ ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा ट्राइग्लिसराइड कम रहेगा मोटापा कम होगा पेट आपका कम होगा और उसके अंत में हार्ट अटैक आएगा नहीं ब्लॉकेज भी है तो निकल जाए और एक क्षारिय चीज में भूल गया बताना लौकी दूधी सब्जियों में सबसे ज्यादा क्षारिय कोई चीज है तो दूधी माने लौकी ज्यादा खाएं दूधी ज्यादा खाएं और उसका रस भी पिए कच्ची दूधी का तो और अच्छा है जितने भी हाई बीपी के मरीज हैं उनके अस्थमा अस्थमा भी जो एक बीमारी है ना वो वायु के प्रकोप की बीमारी है तो अस्थमा ज्यादा है तो इसके लिए जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं फिर बोल रहा हूं दालचीनी यह क्षारिय है दालचीनी का उपयोग करें शहद के साथ शहद क्षारिय है तो दालचीनी शहद शहद नहीं ले सकते तो गुड़ ये जो नारियल होता है ना नारियल मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही है और मुझे याद आ गई तो मैंने आपसे कहा जो भी फल में रस नहीं है वो क्षारिय है और जो भी फल में रस है वो अम्बलीय है लेकिन ये नारियल अद्भुत फल है जो क्षारीय है रस होते हुए भी तो ये क्षारी है अब ये क्यों है ये बाद का विषय तो आप अगर अस्थमा से शिकार हैं दमा के शिकार हैं तो नियमित रूप से नारियल खाइए हरा नारियल खाइए कच्चा नारियल जिसको कहा जाता है चबा चबा के खाइए कितना खाएं जी एक दिन में 50 ग्राम तक खा सकते हैं चबा चबा के तो दालचीनी और गुड़ लिया और नारियल चबा के खाया तीन महीने के बाद आपका अस्थमा जड़ से खत्म होगा वो 40 साल पुराना हो तो भी इसके बाद हां बाकी तो आंखों के मुंह में छाले बहुत रहते हैं ये मुंह में छाले बहुत रहते हैं इसका माने पेट आपका साफ नहीं है बड़ी आंत आपकी कचरे से भरी हुई है तो मुंह में छाले रहते हैं तो सुबह सुबह का जो मैंने नियम बताया ना पानी उठते ही पिए घूट घूट पिए तो छाले अपने आप खत्म जैसे ही बड़ी आंत साफ हो जाएगी छाले कभी नहीं आएंगे और अगर आपको ये करने के बाद भी छाले में आराम नहीं मिल रहा है तो आपको एक सरल आसान दवा बता देता हूं जो होम्योपैथी की दुकान में मिलती है जो बड़ी आंत को सबसे जल्दी से साफ कर देती है उस दवा का नाम है बोरेक्स सुहागा, सुहागा आप सब जानते हैं ना सुहागा आंत को साफ करने वाली सबसे तीव्र दवा है तीव्र इसी का डाइल्यूशन करके होम्योपैथी में बनाया बोरेक्स तो ले लें किसी भी होम्योपैथी की दुकान से खरीद लें थर्टी प्रोटेंसी में या टू हंड्रेड में इसके तीन ही खुराक लेंगे तो जीवन भर के लिए छाले की बीमारी आपकी आएगी नहीं क्योंकि यह तुरंत बड़ी आंत को साफ करता पानी करेगा धीरे धीरे करेगा बोरेक्स तो एक ही दिन में काम करता है लेकिन बागवट जी कहते हैं यह एक ही दिन का चक्कर छोड़ना चाहिए तुरंत हर चीज का रिजल्ट मिल जाए वो कहते हैं जीवन में कोई भी चीज फास्ट है ही नहीं हर चीज स्लो है तो कोशिश करिए पानी से ठीक करें और अगर आप बहुत परेशान हैं तभी बोरेक्स का इस्तेमाल करें और यह दवा हमेशा पानी में डाल के लें एक बूंद डाल दें पानी में और उस पानी के तीन हिस्से करके उसको पी लें एक कप पानी हो आधा कप पानी हो चौथाई कप पानी हो अभी आगे का एक प्रश्न अच्छा गाय के मूत्र के बारे में मैंने आपसे कहा था तो उस पर प्रश्न आए हैं चार पांच गोमूत्र सही गाय का है या उसको कोई बीमारी है किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है अगर गोमूत्र सही नहीं है तो उस हाल में क्या करना चाहिए मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक एक्सपेरिमेंट जो हमने किया वो बता देता हूं गाय को हमने छ साल जहर खिलाया एक गाय पर ये एक्सपेरिमेंट हमने किया छह साल जहर खिलाया सबसे खराब जहर खिलाया उसका नाम है संखिया अंग्रेजी में कहते हैं आर्सेनिक तो हमने गाय को दिया चारे में मिलाकर दिया बहुत मामूली मात्रा में क्योंकि हम जानते हैं ज्यादा देंगे तो गाय मर जाएगी हमें यह देखना था कि यह थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं तो उस पर असर क्या आता है तो छह साल जिस गाय पर हमने यह प्रयोग किया वो गाय अभी भी जीवित है अभी भी जीवित है और स्वस्थ है तंदुरुस्त है हमने हर बार उसको संख्या दिया और हर दिन उसके मूत्र में टेस्ट किया आया कि नहीं आया क्योंकि ऐसे कहते ना खाओ तो सब कुछ आने ही वाला है मूत्र में और ब्लड में तो छह साल लगातार उसको संख्या खिलाने के बाद भी उसके मूत्र में एक दशमलव जीरो जीरो जीरो जीरो में चले जाए उतना भी संख्या कभी नहीं आया अद्भुत है ये अब मुझे पुरानी बात है इसमें जोड़नी है बहुत लोग कहते हैं ना गाय के गले में शंकर भगवान का निवास है वो शायद शंकर जी ने पी लिया शंकर जी तो मशहूर है ना खराब से खराब जहर पीने के लिए तो शायद गले में शंकर जी हैं गाय के तो वहीं रुका और सच में हमने ये देखा इसमें मैं एक्सजरेशन नहीं कर रहा हूं आप चाहें तो वो गाय कभी भी आके देख सकते हैं। हमने उसके गले के आसपास महसूस किया छह साल में एक ब्लू कलर का रिंग बन गया है ब्लू कलर का और वहां से ब्लड निकाला उसको टेस्ट किया तो उसमें पूरा संख्या है ने आर्सेनिक है गले के नीचे वो गया ही नहीं गले में ही रुक गया शंकर भगवान ने शायद रोक लिया तो आप बेखटके गाय का मूत्र पी लीजिए आपके दिल में ऐसा लग रहा है वो कचरा खा रही है आप चिंता मत करिए ये कचरा जाएगा नहीं उसके मूत्र तक भगवान ने उसके शरीर में ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई है लेकिन अच्छा यह होगा आपके दिल और मन की तसल्ली के लिए कि गाय अच्छा चारा खाती हो साफ सुथरे वातावरण में रहती हो और नियमित घूमने के लिए जाती हो उसका मूत्र जरूर पिए वो सबसे ज्यादा लाभकारी तो है लेकिन कुछ मजबूरी आ गई मजबूरी से मतलब मैं समझाना चाहता हूं आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां गाय कचरा ही खाती है और आपको ऐसी कोई गाय मिल ही नहीं रही है जो शुद्ध चारा खाती हो और बराबर घूमने जाती हो और आप किसी बीमारी से तड़प रहे हैं परेशान हैं और वो बीमारी में आपको गोमूत्र चाहिए ही तो बिना संकोच के ले लें उसका हानि तो नहीं करेगा कुछ फायदा ही कर जाए गोमूत्र के बारे में अब तक की जो रिसर्चेज हैं वो ये है कि इसके साइड इफेक्ट हैं नहीं शरीर पता है क्या करता है आपने मूत्र ज्यादा भी पी लिया तो ये शरीर 20 मिनट के बाद उसको पेशाब के साथ अपने आप ही निकाल लेता है रहने ही नहीं देता उसको तो थोड़ा ज्यादा पी लिया या खराब पी लिया वो निकल ही जाएगा जो काम का है उतना ही रह जाएगा अब गाय का ऐसा बना भगवान ने बनाया है इसलिए बागवत जी कहते हैं कि ये विशेष तरह का एक जानवर या प्राणी है जो भगवान ने बहुत सोच समझ के बना तो गाय के बारे में इतना अच्छा अर्थराइटिस के लिए किसी ने पूछा है अर्थराइटिस के अब जितने भी प्रश्न आएंगे उनका एक ही साथ ये उत्तर है कि अर्थराइटिस की समस्या अगर बहुत गंभीर है और डॉक्टर आपको कोई ये कह रहा है कि जी ऑपरेशन करा लो तो हाथ जोड़कर कहता हूं ऑपरेशन तो कभी मत कराना क्योंकि आप जिस स्थिति में है उससे भी ज्यादा खराब हो जाए इस हिंदुस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराया था नहीं कराया स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजकर अमेरिका से उस डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर राणावत और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किए हैं अटल जी को देख लीजिए आप पहले तो थोड़ा चल लेते थे अब तो चलना ही बंद हो गया सिर्फ व्हीलचेयर पे ही रहते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले से ज्यादा तकलीफ में हूं तो आप मत करिए फिर आप बोलेंगे जी क्या करें डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन मत कराइए आप क्या करें अर्थराइटिस के लिए जो सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन भागवट जी के हैं उनका उपयोग करिए उसके लिए सबसे अच्छा वो बोलते हैं चूना खाइए चूना क्षारिय है अम्लता को कम करता है ज्यादा अम्लता बढ़े तो अर्थराइटिस होता है तो चूना खाइए खाने का तरीका मैंने बता दिया दही में छाछ में पानी में जूस में और एक दिन में आर्थराइटिस के पेशेंट दो ग्राम खा सकते हैं स्वस्थ आदमी तो एक ही ग्राम खाए चूना खाए मैथी दाना लीजिए क्षारिय है और सबसे क्षारिय चीज जो है वो है हार सिंगार का पेड़ हार सिंगार देखा है परिजात हार सिंगार छोटा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डंडी होती है सफेद फूल और केसरिया डंडी बहुत तेज खुशबू है रात को ही खिलता है रात रानी भी कुछ लोग कहते हैं हार सिंगार कहते हैं ये पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्षारिय माने जाते हैं जो भी औषधियां तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाए चार पांच पत्ते पीसिए, पीस कर पानी में डालिए खूब उबालिए पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए आधा रह जाए फिर ठंडा कर लीजिए फिर वही पानी चाय की तरह से चुस्कियां ले लेकर सवेरे खाली पेट पीजिए मैंने यह देखा है गंभीर से गंभीर अर्थराइटिस पेशेंट को हफ्ते दस दिन में ही रिलीफ कर देता है तो ये कहीं भी मिल जाए नहीं मिले तो हार सिंगार का पौधा गुड़वानचरी में है तो आप थोड़े पौधे बंटवा दीजिए सब अपने घर में लगा लें गमले में हो जाता है आसान है। और कुछ खाली स्पेस है तो जरूर क्यों ये हर घर में रहे पेड़ कारण क्या है कि आज अर्थराइटिस ही सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है लोग सुगंधी तो आएगी नींद अच्छी देगा जहां आपका बेडरूम है उसके पीछे जरूर लगा लीजिए और उसका पत्ता आपको अर्थराइटिस से मुक्ति देगा और दोनों तरह की अर्थराइटिस रूमेटिड और ऑस्टियो दोनों ही खत्म होती है इस हार श्रृंगार के पत्ते से आइसक्रीम कब खा सकते हैं कभी भी नहीं कभी भी नहीं और अगर आइसक्रीम खा ही रहे हैं आप कहते हैं जी मन नहीं मानता स्वाद है और मुंह को लग गया है अब क्या तो इसका एक उपाय बता देता हूं आइसक्रीम खाइए और पीछे से गर्म पानी में घी मिला के पी लीजिए तो जो कुछ भी तकलीफ वो करने वाली है उससे आप बच जाएंगे ना खाएं तो सबसे अच्छा दालचीनी सौठ का काढ़ा ये लोग जरूर पिए जिनको अस्थमा है जिनको अर्थराइटिस है माने वायु के रोग हैं वो दालचीनी का काढ़ा जरूर पिए गुड़ मिला के मूंगफली और तिल जरूर खाएं भगवान की दी हुई तिल दुनिया की सबसे अद्भुत वस्तु है मैं तो आपको कहता हूं जिंदगी भर मोटापे से बचना है हार्ट अटैक से बचना है आपको अर्थराइटिस से बचना है तो रोज खाने के बाद तिल खाएं चबा चबा के काला तिल मिले तो बहुत अच्छा नहीं तो सफेद ही खाएं और आप जहां रहते हैं यहां के लिए तो बहुत ही अच्छा मद्रास जैसे एरिया के लिए एसिडिटी कम करने के लिए क्या करें अमलीय चीज ना खाएं क्षारिय चीज ज्यादा खाएं एसिडिटी कम होगी और पानी घूट घूट पिए एक डेढ़ घंटे के बाद पिए सुबह उठते ही पानी पिए एसिडिटी सबसे पहले खत्म होगी और आखिरी दवा जो सबसे प्रभावी है जिनको भी एसिडिटी की बहुत तकलीफ है खाने के बाद यह जो अजवाइन है ना अजवाइन इसको भूने तवे पे और थोड़ा काला नमक मिला के ले लें मिश्री का सेवन बहुत अच्छा है चीनी से बहुत अच्छा लेकिन गुड़ से थोड़ा कम अच्छा मिश्री चीनी की तुलना में तो बहुत अच्छी है और गुड़ से कुछ कम अच्छी है तो चीनी छोड़ रहे हैं तो मिश्री पर चले जाइए मिश्री छोड़कर गुड़ पे आ जाइए हां एक किसी ने सवाल पूछा है कि आप कौन सी जगह परमानेंट मिलते मैं परमानेंट कहीं नहीं मिलता लोग जो है ना मुझे कहते हैं कि राजीव दीक्षित रेल आश्रमी है माने हर दिन ज्यादा से ज्यादा मैं रेल में मिलता हूं तो परमानेंट मिलने के लिए एक केंद्र है आपको उसका पता किताब में है वो आप ले लीजिए फोन नंबर वहां आप कोई भी चिट्ठी भेजेंगे मैं जहां भी रहता हूं मेरे पास आ जाती है और ई करेंगे तो मैं हर जगह खोल खोल के मेरा मेल बॉक्स चेक करता रहता तो वो पता जो वर्धा सेवाग्राम का है भारत पीठम दस जोतवाणी ले सेवाग्राम रोड सेवाग्राम जिला वर्धा महाराष्ट्र ये मेरा परमानेंट केंद्र है वहां पत्र भेज सकते हैं फोन भी कर सकते हैं। वहां फोन कभी भी करें तो पता चल जाएगा मैं कहा हूं और मेरा मोबाइल नंबर आप सबको मैं चाहूं तो लिखा देता हूं नाइन फोर डबल टू नाइन नाइन फोर डबल टू नाइन जीरो थ्री ये मेरा मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है आर ए जे आई वी डी आई एक्स आई और निरंजन भाई प्रदीप भाई ये कभी भी आप इनको संपर्क करेंगे तो ये कहीं भी खोज के बताएंगे कि मैं कहां हूं अभी मेरे पास एक, एक, एक प्रश्न है वो इस समय के विषय से तो नहीं जुड़ा लेकिन मैं जोड़ के जरूर उत्तर दे देता हूं आजकल हमारे घरों में पेप्सी कोक से भी ज्यादा नूडल्स खाया जा रहा है पेप्सी कोक कम हुआ है पिछले दो तीन साल में अच्छा हुआ नूडल्स खाया जा रहा है तो नूडल्स के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि सबसे खराब वस्तु अगर खाने की कोई हो सकती है कचरे में कचरा तो वो यही है नूडल्स एक तो मैदे की है ऊपर से सड़ा हुआ है छह सात दिन मैदे को सड़ा के रखा जाए तब नूडल्स तैयार होता है और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सुअर के मांस का रस मिलाया जाता है बिना उसके नूडल्स बन ही नहीं सकता जो मैगी है ना मैगी या कोई भी नूडल्स सुअर के मांस का रस सड़ा हुआ मैदा छह छह दिन पुराना उससे तैयार हुआ है अब आप तय कर लो खाना है या नहीं खाना है एक प्रश्न है जिसका उत्तर दे नहीं सकता किसी ने कहा आज की शिक्षा बहुत बेकार है वैकल्पिक शिक्षा की बात बताइए तो समय ज्यादा है आप मुझे ईमेल करिए मैं लंबा जवाब दूंगा गाय का घी कान नाक में डालने के लिए मैंने बोला था तो वो उत्तर दे चुका हूं फिर रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि गलती ना करें घी को हल्का गर्म करना है ज्यादा नहीं गाय का घी नाक में डालने के लिए हमेशा हल्का गर्म करना है ज्यादा नहीं और एक ही बूंद एक नाक में दूसरी बूंद दूसरी नाक हां एक बहुत अच्छा सवाल है दैनिक जीवन में कौन सा नमक खाएं सबसे अच्छा सेंधा नमक खाएं और इसको याद ऐसे रखें पत्थर वाला नमक खाएं यह समुद्र के पानी का नमक कम से कम खाएं पत्थर वाला नमक एक तो सेंधा नमक है दूसरा नमक है जो काला नमक है यह आप ज्यादा उपयोग करें मेरा तो कहना है कि आज से ही घर में नमक तो तुरंत बदल दें बदलते ही आपको असर दिखाई दे जाएगा आपको जो तकलीफ है ना ब्लड प्रेशर की अर्थोराइटिस की ये नमक बदलने से ही बहुत आराम दे देगी आप तो सेंधाई नमक किसी ने कहा है कि गोमूत्र अर्क लेने में पहले दिन खराब लगा तीन दिन खराब लगेगा तीन दिन चौथे दिन से अच्छा लगेगा तो छोड़े नहीं उसको एक दिन खराब लगा छोड़िए मत दूसरे दिन भी लीजिए तीसरे गोमूत्र अर्क है ना तो एक चम्मच से ज्यादा मत लीजिए और गोमूत्र प्योर है तो आधा कप लीजिए किसी को प्रश्न है कि दिन भर नींद आती रहती है क्या करें वैसे तो नींद आए तो अच्छा है लेकिन दिनभर नींद आए तो अच्छा नहीं है तो क्या करें इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में एक क्षार बहुत कम है और यह वही क्षार है जो आपको सबसे ज्यादा मिलता चूने से जिनको दिन भर नींद आती है वह चूना खाएं मठ्ठे में मिला छाछ में मिला नारियल का तेल बालों में जरूर लगाए किसी ने पूछा है लगाएं जरूर लगाएं नारियल का तेल आप खा भी सकते हैं क्योंकि आप चेन्नई में रहते हैं अगर आप पटना में रहेंगे तो नहीं खा सकते नारियल का तेल चेन्नई में रहते हैं तो जरूर खा सकते मालिश करना चाहे जरूर करें डायबिटीज के लिए क्या करें डायबिटीज का जो सबसे अच्छा उपाय मैंने बताया था मैथी दाना और त्रिफला चूण त्रिफला चूण माने हर बहेड़ा आंवला एक दो तीन अनुपात वाला त्रिफला चूण एक चम्मच मैथी दाना एक चम्मच दोनों मिलाकर गरम पानी में रात को रख दें सवेरे उठकर इस पानी को पी लें और उसमें जो कुछ है चबा के खा लें तीन चार महीने नियमित करेंगे ब्लड शुगर नॉर्मल आने की पूरी संभावना है और नहीं आए तीन चार महीने में ब्लड शुगर नॉर्मल तो एक मुझे ईमेल जरूर करें या फोन करें शुगर खाना नहीं खाना चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि यही अकेली चीज है जो पचती नहीं आसानी से बाकी चीनी छोड़कर कुछ भी खाएगी पथरी अगर है शरीर में और थायराइड थायराइड का सबसे अच्छा उपाय है धनिया पत्ता है ना धनिया पत्ता इसकी चटनी धनिया पत्ते की चटनी बनाइए पानी में मिला के पी जाइए पानी गुनगुना रहे कितनी चटनी एक चम्मच चटनी उसमें कुछ डालिए मत नमक मिर्ची कुछ मसाला नहीं खाली धनिया पत्ते की चटनी और जब तक धनिया मिल रहा है तो यह हरे पत्ते की चटनी धनिया मिलना बंद हो जाए तो सूखा धनिया ये धनिया जो है ना थायराइड की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है पथरी पथरी जिसको भी है वो चूना कभी ना खाएं ये याद रख कहीं भी शरीर में पथरी है तो चूना कभी ना खाएं तो फिर क्या खाएं एक दवा है पत्थर तोड़ दवा क्या बोलते हैं आप उसको पाखाण भेद शोभा कांत जी के यहां वो दवा है पाखाण भेद कहीं भी मिल जाएगा तो आप इसका काढ़ा बना के पिए ये जो पाखंड वेद है ना इसका काढ़ा पानी में डाल के उबाल के और ये दवा आसानी से होम्योपैथी में उपलब्ध है और इसी दवा का होम्योपैथिक नाम है बर्बेरिस बर्बेरिस वलगेरिस पाखंड वेद का बोटेनिकल नाम है बर्बेरिस ये किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगा वो पूछेगा कैसे दू तो कहना मदर टिंचर में दो यह कोई भी घर में रखिए आप बिल्कुल निसंकोच इस्तेमाल कर सकते हैं साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का बर्बेरिस वलगेरिस मदर टिंचर ऐसा बोलिए तो ये हल्के गुलाबी रंग की होगी डार्क कलर की भी हो सकती है इसकी 10-10 दस, -दस बूंदे चौथाई कप पानी में डालकर दिन में तीन चार बार पिलाएं एक महीने सवा महीने में सारी पथरी टूटकर निकल जाए और नहीं तो पाखण्ड वेद जो दवा मिले आयुर्वेद की उसका काढ़ा बना के पंद्रह बीस दिन ले लें काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को बरबर इसको समय ज्यादा लगता है पानी में चूना मिला के पी सकते हैं जरूर पीजिए पथरी वाले नहीं दांतों का दर्द दांतों के दर्द की सबसे अच्छी दवा है लौंग लौंग इस्तेमाल करिए लौंग का तेल इस्तेमाल करिए और दांतों में दर्द हो ही नहीं तो थोड़ा थोड़ा चूना खाते रहिए और दांतों में दर्द हो ही नहीं तो दातुन करते रहिए दंतमंजन करते रहिए पेस्ट बंद कर दीजिए हां अभी एक जरूरी प्रश्न आया शराब और गुटखा छोड़ने के लिए क्या करें जरूर आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए यह बहुत लोगों के काम शराब गुटखा तंबाकू सिगरेट और बीड़ी ये पांच बुराइयां व्यसन के रूप में हमारे घरों में आई हैं और देश का सर्वनाश किया है इनके बचने के लिए बहुत अच्छा है संकल्प शक्ति से बचे तो अच्छा है भागवत जी कहते हैं किसी भी व्यसन से बाहर आना हो तो संकल्प शक्ति के साथ आइए तो अच्छा है नहीं है संकल्प शक्ति तो दवा का उपयोग करें तो क्या दवाएं हैं आपके पास सबसे अच्छी दवा है शुद्ध गाय का मूत्र अर्क नहीं शुद्ध गाय का मूत्र दूसरी दवा आपके घर में है अदरक या सौठ जिनको शराब से छुड़ाना है बाहर निकालना है उनको अदरक और सोठ ज्यादा खिलवाइए रस पिलवाइए अदरक का सोठ का काढ़ा बना के दीजिए गुड़ मिला के दे सकते हैं सोठ का काढ़ा बना के और गोमूत्र पीने को बोलिए नियमित रूप से अगर आधा कप भी गोमूत्र पिया तो सवा महीने में शराब छूट जाती है शराब जो पीते हैं बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं उनके शरीर में एक केमिकल बढ़ जाता है उसका नाम है सल्फर और सल्फर को कम करने के लिए सल्फर ही चाहिए आयुर्वेद में कहा है ना कि विष को विष मारता है तो सल्फर बढ़ता है तो सल्फर कम करने के लिए बाहर से सल्फर चाहिए और बाहर का सबसे अच्छा सल्फर गोमूत्र में है सर्दी जुकाम सर्दी जुकाम ज्यादा है बार बार है सबसे अच्छी दवा है आप अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो कफ दूर करना है उनका कफ नाशक सबसे अच्छी दवा मैंने पहले दिन बताई थी शहद है दूसरी शहद नहीं लेते तो गुड़ है तो बच्चों को गुड़ दीजिए ज्यादा एक उनको चूना भी दे सकते हैं चूना कफ का भी नाश करता है वात का तो करता ही है कफ का भी करता तो चूना दे सकते हैं गाय का घी नाक में डाल सकते हैं हल्दी जबरदस्त कफ नाशक है तो दूध में हल्दी मिलाकर दीजिए और दूध हल्दी थोड़ा घी मिलाएं तो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन है तो जिनको सर्दी जुकाम बार बार होते हैं उसके लिए पित्त तो बढ़ा है तो क्या करें देशी गाय का घी खाइए देशी गाय का घी गरम गरम पानी में डालकर पिए तो सब पित्त तो को शांत करेगा और दूसरी चीज मैंने पहले बता दी है अजवाइन और काला नमक यह भी पित्त तो बढ़े तो शांत करेगा उसको एक मेरे पास डिफिकल्ट केस है ये मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले कोई एक महिला है उसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है यह मुझे शाम को मिले चार बजे बाल उड़ गए तो क्या करें बाल कम हो गए तो क्या करें बाल झड़ रहे हैं तो क्या करें तीनों में एक उपाय है दही को तांबे के बर्तन में रखें पांच छह दिन खूब खट्टा हो जाए हरा हरा हो जाए तो इसको बालों में मालिश करें एक घंटे के बाद बालों को शीकाकाई से धोएं हफ्ते में एक दिन जरूर करें त्रिफला शहद और गुड़ के साथ सबसे अच्छा है गुड़ के साथ सुबह खाएं और दूसरा चाहें तो शहद के साथ भी खाएं त्रिफला को औषधिय के रूप में लेना है औषधि ऐसी जो धातु वर्धक है तो सुबह ही खाएं। और त्रिफला को रेचक के रूप में लेना है मने पेट साफ करे तो रात को ही खाएं सोने के पैर बहुत ज्यादा छींके आती हैं नाक से पानी गिरता है थोड़े दिन चूना खिलाएं और गाय का घी नाक में डालें 15-20 दिन में छींके भी बंद होंगी पानी गिरना भी बंद केवड़ा डालकर जल पी सकते हैं क्या गर्मियों में केवड़ा एक होता है ना आयुर्वेदिक औषधि है केवड़ा डाला हुआ जल सिर्फ गर्मियों में मार्च अप्रैल मई जून बारिश जैसे ही शुरू हो केवड़ा वाला जल बंद कर दीजिए केवड़ा और एक होता खस ये दोनों मिलाया हुआ जल गर्मियों में अर्जुन की छाल लेने का समय सवेरे काढ़ा बनाकर दूध में नहीं तो पानी में शक्कर नहीं मिलाएं उसमें गुड़ मिलाएं अर्जुन की छाल टॉन्सिलाइटिस की रेमेडी टॉन्सिल्स की सबसे अच्छी रेमेडी हल्दी हल्दी का दूध बच्चों को रात को पिलाएं टॉन्सिल नहीं होगा पिपरमेंट के बारे में किसी ने पूछा है आप शाम को चार बजे मिलें मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं यूरिक एसिड अगर शरीर में जमा है तो मैंने आपसे बार बार कहा है छारी चीजें ज्यादा खाएं एसिड निकल जाए सबसे अच्छी छारी चीज गोमूत्र पी लें यूरिक एसिड एकदम साफ कर देता गोमूत्र लेकिन प्योर गोमूत्र। उड़द की दाल दालों का राजा है बिल्कुल सही है लेकिन दही के साथ नहीं खाली उड़द की दाल खाइए दालों का राजा है बिल्कुल सही बात है दही के साथ नहीं दही के साथ ये जहर है सुबह दूध पी सकते हैं मैंने मना किया है सुबह जूस पीना है दोपहर को छाछ और रात को दूध लेकिन पीना ही है अगर तो आंवले के साथ पिए ना पिए तो अच्छा सुबह का दूध ही पीना है तो आंवले के साथ मोटापा कम करने के लिए उपाय बता दीजिए आप लिख लीजिए इसको नहीं तो याद कर लें जिनको भी मोटापा कम करना उनको छारिय चीजें ज्यादा खानी है तो मैंने आपसे कहा गाजर खाइए गाजर नहीं खा सकते दूध ही खाइए अब खाएं कैसे गाजर को कद्दूकस में घिसिए और उसके लच्छे बनेंगे फिर थोड़ी एक और छारीय चीज आपको आजकल उपलब्ध है सेब सेब पूरा छारीय होता है तो सेब को कद्दूकस में घिसिए दोनों बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह पेट भर के खा लीजिए तीन महीने लगातार खाइए फिर अगले तीन महीने इसको बैलेंस करने के लिए आंवला खा लीजिए आंवला दो तीन आंवला रोज मुरब्बे के रूप में या कहते फिर तीन महीने आंवला हुआ फिर वापस इस गाजर और इस पे आ जाइए तो साल भर अगर आप करेंगे तो बहुत आराम से एक तिहाई वजन तो आपका घट ही जाएगा हो सकता है किसी का आधा भी हो जाए ह्यूमन यूरिन के बारे में आपने पूछा मैंने पहले ही बताया अगर आप शाकाहारी हैं तो अपने मूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन गोमूत्र उससे हमेशा बेहतर है बच्चे पेशाब करते हैं बिस्तर में इसके लिए क्या करना खजूर खिलाइए खजूर छोटे छोटे टुकड़े काटकर बच्चों को खजूर दूध में डालकर छोटे छोटे टुकड़े दूध में डालकर उबालिए खूब उबल जाए फिर वो दूध पिलाइए खजूर खिलाइए, तो रात का बिस्तर का पेशाब उनका बंद हो जाए वो एक प्रश्न है वो कब्जियत से जुड़ा हुआ है वो ये कहते हैं कि जल्दी से संडास उतरती नहीं है क्या करें रात को त्रिफला चूण खा के सो जाइए नहीं तो दूध में घी मिलाकर पी लीजिए ये सबसे अच्छा है दूध में घी मिलाकर रात को सोने से पहले पिए तो सवेरे संडास बहुत आसानी से उतरती है और सबसे कम समय में पेट साफ होता है नहीं तो त्रिफला भी ले सकते तीन महीने देखिए एक नियम हमेशा याद रखिए जो मैं बार बार कहू लगातार कोई भी दवा आयुर्वेद की तीन महीने से ज्यादा मत खाइए और अगर जरूरत पड़ रही है तो थोड़े दिन ब्रेक दे दीजिए पंद्रह दिन का दस दिन का बीस दिन का ब्रेक के बाद फिर अगले तीन महीने ले सकते हैं फिर ब्रेक दे दीजिए फिर यह नियम बहुत जरूरी है नहीं तो तकलीफ बहुत दूसरी भी हो सकती पीठ की हड्डी में दर्द है चूना चूना खाइए बच्चों को खांसी की एलर्जी अगर है तो नियमित रूप से मैंने कहा ना ऐसी चीजें दीजिए कफनाशक है सूठ है पान का पत्ता है शहद है गुड़ है ये सभी कफनाशक है कितनी उम्र के बच्चों को त्रिफला दिया जा सकता है अगर छोटे बच्चे हैं तो त्रिफला ना देकर आंवला दीजिए और त्रिफला देने का समय अगर शुरू कर रहे हैं बच्चों को तो थोड़ा तीन चार साल हो जाने दीजिए उनका तीन चार साल के पहले दे सकते हैं तो आंवला दीजिए और वैसे तो मेरा कहना है चौदह साल की बच्चों को आंवला ही अच्छा है त्रिफला उनको ना ही दें त्रिफला एक उम्र के बाद ही सबसे अच्छा होता है बहुत अधिक उम्र में घुटनों का दर्द कमर का दर्द तरीका मैंने वही बताया चूना सबसे अच्छा है अधिक उम्र में चूना सबसे अच्छा अर्थोराइटिस के लिए घुटनों के दर्द एड़ी का दर्द और कोहनी का दर्द तो ऐसे ही मिट जाएगा जब पानी घूट घूट पीने लगेगी जल्दी भूल जाए स्मरण शक्ति कम हो गाय का घी नाक में डालना सोते समय नींद जल्दी ना आए तो क्या करना गाय का घी नाक में डाल के सोना हां एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आया वो पहले दिन का जो मेरा व्याख्यान था कि फ्रिज का क्या करें तो मैंने तो बोला था कि ये बंद कर दें अगर आपका दिल नहीं मानता बंद करने के लिए क्योंकि मैंने कहा ना हिंदुस्तानियों में एक बुरी आदत है कचरे को इकट्ठा करने की घर में डिब्बे डिब्बे इतने इकट्ठे रहते हैं फालतू पड़े रहते हैं फेंकते नहीं हमें हमेशा ये सोचते कभी काम आएंगे कभी काम आएंगे तो ये चक्कर घुस गया अब पता नहीं ये अंग्रेजों के समय से आया या पुराना तो फ्रिज भी वैसी ही कोई चीज है तो एक बहन ने या किसी ने सवाल ये लिख के भेजा है कि फ्रिज में से हमने सब्जी निकाल के 48 मिनट रख दी तो अब उपयोग कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं उसको शायद ये बात अच्छे से समझ में आई वो 48 मिनट का जो किस्सा मैंने बताया ना तो वो चाहती नहीं है कि फ्रिज घर के बाहर जाए किसी तरह इसका उपयोग होता रहे तो ये मजबूरी का खेल है लेकिन कर लीजिए कि आप कुछ भी जो रखा है फ्रिज में अगर उसको पकाना चाहते हैं खाना चाहते हैं तो निकाल के अड़तालीस मिनट रख दीजिए फिर उसका उपयोग कर लीजिए सब्जी के रूप में नहीं तो एक चीज मत करिए कभी भी कोई भी चीज एक बार गर्म करके आपने फ्रिज में रख दी तो दोबारा गर्म मत करिए वो दूध हो या सब्जी हो या दाल हो करिए ही मत क्या करना निकाल के रख दीजिए अड़तालीस 50 मिनट रखी रहे वो अपने आप थोड़ी गर्म हो जाएगी प्रकृति की गर्मी से फिर वही खा लीजिए गर्म तो दोबारा बिल्कुल मत करें फ्रिज के दूध को दोबारा गर्म कभी मत करिए फ्रिज की दाल को दोबारा गर्म कभी मत करिए फ्रिज की सब्जियों को दोबारा गर्म मत करें चटनी भी फ्रिज में से निकाल के रख के खाइए दही भी फ्रिज में दही रख देते हैं 48 मिनट रखा रहने दीजिए फिर आप उसका उपयोग करिए तुरंत निकाल के और छाज बना के वो बिल्कुल मत करें मेवा खाना चाहिए कि नहीं सूखा मेवा जरूर खाइए ड्राई फ्रूट्स आप जरूर खाइए लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स आपके लिए अनुकूल है आप जहां रहते हैं वहां के हिसाब से मैं कह रहा हूं सबसे अच्छा बादाम आपके अनुकूल है आपके अनुकूल काजू नहीं है बादाम बहुत अनुकूल है मद्रास में रहने वालों को काजू अनुकूल है जम्मू कश्मीर में रहने वाले तो बादाम भरपूर खा सकते हैं और जो दूसरी चीज अनुकूल है मुनक्का किशमिश किशमिश और मुनक्के में थोड़ा अंतर है बड़ी किशमिश को मुनक्का तो मुनक्का और किशमिश ये आपके बहुत अनुकूल है बादाम आपके बहुत अनुकूल है मखाना मखाना फिफ्टी फिफ्टी है ज्यादा अनुकूल तो बिहार उत्तर प्रदेश वालों को है और थोड़ा चले तो झारखंड वालों को आपके लिए 50 50 ना बहुत प्रतिकूल है ना बहुत अनुकूल है बीच का है और बाकी जो अखरोट वगैरह हैं ये आपके अनुकूल नहीं अखरोट खाना चाहिए हमेशा ठंड में रहने वाले लोगों को आपके लिए अखरोट बिल्कुल अनुकूल नहीं और ड्राई फ्रूट्स क्या खाते हैं आप चिरोंजी चिरोंजी क्या कहते हैं उसको जो चिरोंजी है वो आपके लिए अनुकूल है चेन्नई के आसपास के लोगों के लिए अनुकूल है वो आप खा सकते हैं और ड्राई फ्रूट शायद इसके आगे हैं हां केसर केसर अगर आप खाएं वैसे तो औषधि है ड्राई फ्रूट नहीं लेकिन ये तीन महीने के आगे नहीं खा सकते नवंबर दिसंबर जनवरी और दूध में मिला मिश्री पिस्ता पिस्ता फिफ्टी फिफ्टी है अंजीर बहुत अनुकूल है सिर्फ एक ही किस्म के लोगों के लिए, इसको मैं आपको कहता हूं जरा ध्यान से सुनो जिनको शरीर में शक्ति की कमी लगती है शक्ति की कमी लगती है ताकत कम है शक्ति कम है उनके लिए अंजीर बहुत फायदे की है लेकिन जिनको पहले से ही ताकत है वो ना खाए इसको चेंदारू क्या होता है एप्रिकॉट हां एप्रिकॉट आपके लिए ठीक है आप खा सकते हैं एप्रिकॉट हाँ एक सुझाव है प्रश्न नहीं है और वो सुझाव मुझे स्वीकार है वो ये कहते हैं कि आप चले गए उसके बाद क्या तो उसके बाद ये व्यवस्था या अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो हां और बाबूजी बोलेंगे वैसे मेरा ऐसा कहना जो मैंने सीखा वो आप सीख लो उतना ही सीख लो जितना मेरे पास है फिर आप उससे आगे भी सीख सकते हैं और ये दूसरों को सिखाते जाएं तो नियमित रूप से कोई ऐसी व्यवस्था अगर आप सब मिलके करें मुझे स्वीकार है सुबह का पानी तांबे के बर्तन का पी सकते हैं जिनको कब्जियत की बहुत तकलीफ है लेकिन शरीर में तांबा ज्यादा हो तो वो नहीं पिएं लेकिन सबसे अच्छा जो सम पानी माना जाता है जिसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा सादा बर्तन का मन ये वो पीतल के उसमें रखा हुआ या कासे के उसमें रखा हुआ नहीं तो स्टील में रखा हुआ गर्मी के दिनों में घड़े का मिट्टी के घड़े तांबे का पानी पी सकते हैं हां क्योंकि कुचालक है ना लकड़ी और तांवा बहुत ज्यादा सुचालक है एक होता है कंडेक्टर और एक बैड कंडक्टर तांवा सबसे बड़ा कंडक्टर है और लकड़ी सबसे बड़ा बेड कंडक्टर है तो ये अगर आपने तांबा पिया माने तो अर्थ के साथ जो कांटेक्ट है ना नंगे पांव तो वो खत्म करेगा आपको इसलिए पांव में चप्पल रहे लकड़ी के पट्टे पे खड़े रहें प्लास्टिक की चप्पल पहन के हो रबर की चप्पल पहन के हो तभी तांबे के बर्तन का पानी पीना अच्छा है केन वाटर बहुत लोग आजकल केन वाटर पी रहे हैं ऐसा प्रश्न आया तो यह क्या अच्छा है बिल्कुल अच्छा नहीं तो आप बोले फिर क्या करें आपके घर जो पानी आ रहा है टैब वॉटर इसको खूब अच्छे से उबाल लें उबालकर इसको रख लें फिर उसी को पिए ये केन वॉटर से हजार गुना अच्छा है क्रेन वॉटर पता है क्या है ये पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग करते हैं उसकी उस ब्लीचिंग में क्लोरीन इस्तेमाल होता है फ्लोरिन इस्तेमाल होता है और वो फिर शरीर में जाए तो बहुत खराब है और केन वॉटर का टेस्ट सादा पानी से बिल्कुल अलग होता है तो केन वाटर से हजार गुना अच्छा है टैफ वॉटर लेकिन उबालकर रखा गया हां एक सवाल आ गया है जो अब तक किसी ने नहीं पूछा शायद आपको पूछने के लिए मन में तो होगा लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा महिलाओं से संबंधित ये सवाल है मैंसीज पीरियड का दो सवाल आए हैं एक तो यह है कि वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है तो क्या करें तो इसके लिए आप ऐसा करिए एक आयुर्वेद की दवा इस्तेमाल करिए उसका नाम है शतावरी शतावरी कहीं भी मिलती है आयुर्वेद की दुकान शतावरी चूण के रूप में ले लीजिए इस शतावरी चूण को दूध में मिला लीजिए और रात को जरूर पीजिए दूध हल्का गर्म रहे और शतावरी डाल के दूध उबाल भी सकते हैं फटता नहीं शतावरी जिनको भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या है शतावरी और दूसरी कि जब भी मैनसीज पीरियड आता है बहुत दर्द होता है तकलीफ होती है इचिंग बहुत होती है तरह तरह की खुजलियां होती है शरीर में गुस्सा बहुत आता है चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह तो आपका जब भी मैंसीज पीरियड होता है तो आपके शरीर में वायु बहुत बढ़ी हुई है पित्त भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है इसका बहुत आसान उपाय मैं बता देता हूं भागवत जी का है मेरा नहीं वो ये कहते हैं कि मैंसीज पीरियड में सब कुछ ठीक रहे समय से आए समय से जाए ज्यादा रक्त ना निकले और कम भी ना हो इस सब चीज ठीक रखने के लिए गरम-गरम पानी में जो इतना गरम हो जैसे चाय होती है घी मिला पिए गरम गरम-गरम पानी में खूब गरम पानी में गाय का घी आपके घर है तो बहुत अच्छा नहीं तो कोई भी घी भैंस का भी चलेगा एक चम्मच मिलाएं आधा गिलास खूब गर्म पानी खोलता हुआ घी मिला दें थोड़ा पीने लायक हो जाए उतनी देर रखें फिर उसको चुस्कियां ले लेकर पिए अगर आपका मासिक पांच दिन चलता है चार दिन चलता है, तीन दिन दिन से मतलब नहीं जितने दिन चलता उतने दिन कितनी बार पी सकते हैं दिन में दो या तीन बार पी सकते हैं तो अगर आपने ये शुरू किया तो सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ मेनोरेजिया है तो ठीक होगा मेट्रोरेजिया तो ठीक होगा सब सब ठीक हो जाएगा मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता आप सब समझदार हैं। हर चीज आपकी दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगी डिस्चार्ज वाइट है तो शतावरी लेना है और पानी में घी मिला के किसी भी दूसरी प्रॉब्लम के लिए मैंसीज पीरियड यह घी पानी मेनसीज पीरियड में ही पिए इसको ध्यान से सुने मेवा से वेट बढ़ता है काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से वेट नहीं बढ़ता काजू ही है जो वजन बढ़ाता है बाकी कोई भी सूखा मेवा वजन नहीं बढ़ाता मुंह से बदबू आती है तो समझ लो पेट साफ नहीं है तो रात को त्रिफला खाके सो नहीं तो दूध और घी मिला के पियो सुबह उठते ही पानी पी लो मुंह की बदबू बनो हाथ पैर सुन्न हो जाते मतलब चूना खाते रहिए हा अब ये एक सवाल ऐसा है कि चूने से जीप फट जाती है तो आप चूना अगर सीधे जीप पे खाएंगे तो फटेगी पानी में डालकर खाएंगे कभी जीप नहीं फटेगी दही में डालकर खाएंगे नहीं फटेगी मट्ठे में पिएंगे तो नहीं फटेगी जीप पर चाटेंगे चूना तो जरूर जीप फटेगी अब किसी ने एक सवाल पूछा हनी के केमिकल कंपोनेंट्स बताइए वह किताब में पूरा है आप पढ़ लीजिए टीबी पेशेंट है ट्यूबरकोलोसिस तो आप जरूर उनको गोमूत्र पिलाइए अगर खाली गोमूत्र शुद्ध गोमूत्र अर्क नहीं खाली गोमूत्र आपने पिला दिया तो तीन से चार महीने में टीवी जड़ से ठीक होती है। दही में या तो छाछ में या तो पानी में नहीं तो पान में चूना ये पान में जो खाते हैं वही। और पांच मिनट रुकिए, है मैंने मेरा कंक्लूड किया है लेकिन यह आज के लिए है जिंदगी के लिए ये कंक्लूजन नहीं है ये तो रास्ता अभी खुला है जिंदगी के लिए। जो आज के हिसाब से पिछले सात दिन का चला उसका कंक्लूजन शोभाकांत जी थोड़ी देर करेंगे प्रदीप भाई भी चाहे तो करें बहन और भाइयों सबसे पहली बात है कि ये सात दिन में ये आठवां दिन है इनका समापन का इन्होंने सवों का प्यास इतना बढ़ा दिया है कि ये प्यास अभी जल्दी बुझने वाली नहीं है इस प्यास को बुझाने के लिए आ, राजी भाई को हम जब बुलाएंगे तब तो यहां आना पड़ेगा क्योंकि आपने सूत्र अभी बहुत थोड़ा बताया है और किसी का विश्लेषण आप ठीक से नहीं कर सकें एक एक विषय पर अगर आप केवल एक ही विषय पर एक ही सूत्र में एक दिन बोलें तो आप इनको अमृत घोल करके पिला देंगे दूसरी बात और कुछ नहीं है इतना ही कहना है कि डोंगरे महाराज ने एक दफे हमको हमारे नाना लाल भट्ट के सामने एक चीज कहा था और नाना भात हर दिन वो भागवत करते थे कोई आवे नहीं आवे पत्नी सुनते थे गुजराती का था और धड़ा बाही हिन्दी में वर्त पढ़ देते थे उनके इतना प्रैक्टिस हो गया था सैकड़ों बार पढ़ चुके थे तो उन्होंने कहा था डोंगरे महाराज कि कोई आया और वो भागवत सुनता था और उसके बच्चे को लेकर आता था एक दिन बोला कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ बाहर जा रहा हूं दो दिन के लिए नहीं आऊंगा बोला आप नहीं आएंगा अपने पुत्र को भेज दीजिए नहीं नहीं मैं उनको नहीं भेजूंगा क्यों भाई तो मैं आपको सुनकर जाता हूं तो जैसे हमारे शर्ट के ऊपर में गरला या धूला पड़ जाता है तो झटक देता हूं तो सब निकल जाता है मेरा बच्चा अगर उसको ग्रहण कर लिया तो फिर वैराग्य ले लेगा ले और मैं कहीं का नहीं रहूंगा तो बहनों और भाइयों एक बात याद रखिए इनका वो वैराग्य नहीं है यह आपके स्वास्थ्य के प्रति है और ये स्वास्थ्य के प्रति है अगर जिए तो दुख से क्यों जिए सुख से जिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं कमाते हैं करते हैं खाते हैं पीते हैं केवल सुख और शांति के लिए लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपकी जो साधन है आप करने जो करने की तरीका है जो आपको मालूम नहीं है मेरे जैसे जो अस्सी साल के हो रहे हैं मुझे इतना ज्ञानी नहीं था किस तरह पानी पीना किस तरह खाना क्या करना और आप लोगों में कितने कोई ज्ञान है मुझे पता नहीं हो सकता है आप ज्ञानी होंगे लेकिन याद रखिए इन्होंने जितना विश्लेषण किया है एक शब्द का भी बहुत कम विश्लेषण किया है समय के अभाव में सबसे बड़ी बात है कि इतना बजे जाना है इनको और का दस बजे इनका आराधना भवन में कार्यक्रम है इसके बाद इनका कार्यक्रम भर दिन के लिए है और आप ताजुब करिएगा कि ये जैसे सुई की ये सुई चलती है घड़ी की इसी तरह यहाँ जब से आए हैं सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह नाचते रहते, है, तो रहते हैं तब घूमते रहते हैं इनकी एनर्जी भगवान ने इतना दिया है कि कितना जितना खर्च करते बढ़ जाता है हमारा हमारे हमारे पटवारी भाई कहते थे जितना दान दोगे उतना तुम्हारा जो भरा हुआ कटोरा है जितना छल उतना ही कटोरा भरेगा इसी तरह हमारे यह हैं जितना ये देते हैं उससे ज्यादा इनके पास आ रहा है और हम बहुत शुक्र हैं राजीव भाई का जो इन्होंने पहली बार एक तो पहली बार ये पढ़ करके छह साल से अध्ययन करने के बाद इन्होंने कहीं नहीं दिया जिस तरह आजादी बचाओ आंदोलन के लिए आए और आपको ताजुब होगा कि एक दिन के हमारे नोटिस में हॉल हा, हा, खचाखच भर जाता था आज यहाँ कल वहां परसों वहां ये चलता रहा और बड़े सक्सेस सक्सेसफुल सक, सक, रहा इनका वो तो कार्यक्रम और उस तरह की जाता आज पहली बार इन्होंने छह महीना पहले बोला कि हमने इतना अध्ययन किया है अगर आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं हमारे प्रदीप भाई तोत बोला कि नहीं तो फिर आ जाइए और बहुत कोशिश के साथ एक दिन पहले तक प्रदीप भाई और प्रदीप के जितने दोस्त हैं ये विजय फैमिली सज्जनराज और रमेश जी और ये जितने भी हमारे मेंबर्स हैं मिलाप जी वगैरह इन लोगों ने कहा कि कल क्या होगा अरे भाई एक काम करो सब आदमी दस दस बीस बीस आदमी को पकड़ के लाओ ये इनका आज इनका व्याख्यान है कर, माने एक दिन रात के पहले इन्होंने व्याख्या किया सब आदमी 20 बीस को पकड़ लेगा 70 आदमी 100 आदमी हो जाएंगे मुझे लेकिन विश्वास था मैं हमें का कहता था राजीव भाई आएंगे तो खुद छा जाएंगे एक दफे सुनेंगे लोग तो खुद छा जाएंगे इसको तो लेना और आप देख रहे हैं कि किसी दिन ये हॉल का एक सीट खाली नहीं रहता है बल्कि कुर्सी नहीं है तो बाहर से सुनते हैं ये राजीव भाई का है और पहली बार इन्होंने इसको व्याख्या किया है और मुझे अब इनको कहना है और देखेंगे ये कि अब ये हर स्टेट में हर गांव हर डिस्ट्रिक्ट में इनको लोग बुलाएंगे सुनने के लिए क्यों आज सबसे ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य लोगों का दिन दिन जा रहा है दूसरी बात एक और यह और है कि ये एक बात हमेशा रखिए आना जाना सब इनके अपने तल्ले हैं किसी से कोई डिमांड कहीं नहीं करते हैं आज सात दिन से मेरे साथ हैं कभी अहमदाबाद से कभी राजकोट से कभी मध्य प्रदेश से कभी दिल्ली से कभी यहाँ से कभी वहां से कि हमको इतना तो ये कहते हैं हम पंद्रह दिन यहाँ हैं पंद्रह दिन वहाँ हैं दो महीना का कोई गुजर नहीं है फिर हमारे एक विजय भाई उन्होंने पद्म सागर जी महाराज हैं तो उन्होंने कहा कि आ, हमको तेईस तारीख को आपको आना है वहां पर इस पर भाषण देना है इन्होंने देखा और कहा कि हाँ उस रोज खाली है तो जहां है वहां से फिर जाएंगे जाएं जैसे कल दो भाषण था इनका बॉम्बे में एक तो था सब्जी वाले का जो रिलायंस चला रहा है इस सब का आपको ताजुब होगा कि वडाला में सब्जी मार्केट में दस हजार आदमी और किसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो मंच पर नहीं आने दिया कहा कोई पोलिटिकल पार्टी आप हमारे नेता बन जाएंगे आज बोल के और कल किसी पार्टी में आप घुस जाएंगे इसीलिए मैं किसी को नहीं आने नहीं दूंगा और वो कहता है राजीव भाई को कि राजीव भाई आप नहीं बदलेंगे आप हमारा प्रेसिडेंट बन जाइए चेयरमैन बन जाइए बड़ी इन्होंने कहा भाई मैं तो सब्जी वाला नहीं ये नहीं होने नहीं किसी और को अपने में से बना लो बन तो जाएंगे लेकिन कब उनकी जब ख्याति हो जाएगी कल किसी पार्टी में घुस जाएंगे इसके बाद इसी तरह राजीव भाई को हम फिर बुलाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक सात दिन रहे एक महीना ये रहें तो हमको बहुत कुछ दे सकते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ स्वस्थ बना सकते हैं और इनके चिरायु हम सतयुग नहीं कह करेंगे क्योंकि सतायु नहीं कहेंगे क्योंकि गांधी जी को बिनवा जी ने पत्र लिखा उनके जन्मदिन पर कि आप सतायु हो, उन्होंने त्वत रिपीट टेलीग्राम दिया हाउ यू हैव कट माई ट्वेंटी फाइव हम तो सवा साल दिए सवा सौ साल जियेंगे तो उन्हें पच्चीस हजार कर, कैसे लिया उन्होंने माफी मांगा इसीलिए मैं ऐसा काउंट आए हूं लेकिन जब तक जिये ये स्वस्थ से जियेंगे क्योंकि इनमें सब कुछ है और कभी ना तो सिर में दर्द देखा मैंने जब कभी देखा इतना हेक्टिक होते हुए भी इतना प्रसंसित कभी उद्वेलित नहीं होकर देखा कभी गुस्सा नहीं देखा कभी कुछ भी मैं बैठा हूं क्वेश्चन की आंसर वो कर रहे हैं और हम कह आपको दस बजे जाना है आप शॉर्ट कीजिए और ये शॉर्ट नहीं कर सके क्यों ईमानदारी के साथ आपके क्वेश्चन का इन्होंने जवाब दिया है इसलिए आप लोग आप लोग दुआ मनाइए राजी भाई के लिए हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरह अपने अमृत को घोल घोल केवल के चेन्नईवासी नहीं हमारे भारतवासी और देश सबको पिलाते रहें और सबको सुखी रखें इसके साथ मेरी हार्दिक मेरे बेटे के जैसे हैं मैं इनको हमेशा आशीर्वाद दिया हूँ हमेशा देता रहूंगा और ये वही काम करें क्योंकि लोग अपने लिए जीता है एक दफे जयप्रकाश जी ने हम कहा हमको ये सब काम नहीं होगा उन्होंने कहा तब कुत्ते बनोगे क्यों तो कुत्ता अपने लिए जीता है मनुष्य दूसरे के लिए जीता है तो ये हमारे राजीव भाई हैं जो दूसरे के लिए ही जीते हैं अपने लिए नहीं जीते हैं दूसरी बात अगर आपकी साधन अच्छी नहीं होगी तो आपका साध वो भी खराब हो जाएगा इसलिए साधन के लिए इन्होंने कितना बार कह चुका है और मैं तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मानता हूं मैं इनका गवाह हूं इन्होंने कभी एक पैसा कहा नहीं शोभा जी हमको दीजिए करा दीजिए तभी नहीं और ये जो खादी उधी जितना आता है ये यही इसी से जो आता है जैसे जयप्रकाश को किसी ने सवा लाख रुपए दिया बॉम्बे में सवा लाख रुपए हर महीना देंगे कहा क्यों तो आपके वहां पर खाने पीने का नहीं मेरा ऑफिस तो कोई और चला रहा है इसलिए खाने खाने पीने का मैं पैसा जब आपके घर आ खाऊंगा लेकिन मैं अगर अपने घर में रहूंगा अपना पैसा तो कहाँ से आते जानते हैं हम जो किताब लिखते हैं उससे जो रॉयलिटी आता है उसी के बीच में हम खाते ही रहते हैं दूसरे का पैसा नहीं खाएंगे ये है हमारे राजीव भाई आदर्श अगर जितना कुटकुट के इनमें भरा हुआ है देशभक्ति लोगों के लिए उनके एक कष्ट इतना कूट कूट के भराया है कि किस तरह मनुष्य सुखी रहे किस तरह देश स्वस्थ हो किस तरह देश की राजनीति बदले उसमें एक बात याद रखिएगा अभी ये बॉम्बे अमेरिका जाने वाले हैं उतना है वो एक डॉक्यूमेंट मिल गया तो मद्रास में ही इसका ये हम लोगों को कहेंगे और यहीं से ये बम फोड़ेंगे बम ये कौन बम है ऐसा बम है जो कि शांति लाएगा लोगों को सिखाएगा कि हम कहा थे हमारे हमारे ये पॉलिटिशियनों ने हमको कहाँ रख दिया है अगर वो अगर चुप हो गए अगर इनको अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो कुछ वर्षों के बाद देखिएगा कि हिंदुस्तान जाता है प्रफुल्ल भाई प्रफुल्ल भाई जरा आपसे अच्छा अच्छा आइए आपसे जरा निकल ये लोग चले जाएंगे आप इनके साथ पांच मिनट के लिए आप रुकीयेगा चुपो कि प्रफुल्ल भाई जितना हमको मदद दिया है दूसरे कहने पर कि आप जैसे एक बजे से पांच बजे तक इनको देखने का समय है और 5 बजे के बदल में साढ़े पाँच बज जाता है कभी 100, कभी सवा सौ कभी 60, कभी 70, तो ये तो देखते हैं तो बहुत अच्छी तरह देखते हैं जब तक सुनेंगे ठीक से नहीं जब तक जवाब नहीं देंगे तो समय बहुत हो जाता है और समय पार कर जाता है तो दूसरे को जो दिए रहते हैं वो उनको कुदेता है उनको करता है आप क्यों नहीं है? तो प्रफुल्ल भाई सब समावेश में हमारे साथ जो हम लोगों को साथ दिया और जिस तरह उन्होंने किया इसलिए उनका निवेदन है एक बार ऊपर आए प्रफुल्ल भाई एक एक दो मिनट के लिए आप इनको आशीर्वाद देने के लिए ऊपर आए और कुछ नहीं आशीर्वाद देने के लिए ऊपर आए हाँ हाँ आइए आपके प्रेसिडेंट साहब आके दे चुके हैं अब आप सेक्रेटरी साहब हैं और हर एक शरीर का तल, तले व हैं लेकिन आप जो हैं सो आप हृदय हैं आप आइए इस संस्था की दीजिए उनको आशीर्वाद अब ये सभा समापन की ओर जा रही है